आज की सभा में उपस्थित बुलांगीर नगर के सम्माननीय नागरिक बंधु मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी श्री कैलाश भाई आज की सभा के सभापति महोदय मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं मुझे आपसे संवाद करने का कुछ बात करने का समय मिल रहा है आप सभी से इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से उड़िया भाषा नहीं बोल पाता इसलिए हिंदी में बात करता हूँ मेरी हिंदी सरल आसान होगी आपको समझ में आएगी ऐसा मेरा विश्वास भारत देश की कथा कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ हमारा भारत देश पिछले कुछ वर्षों से बहुत गंभीर समस्याओं में फंस गया है और हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अगर हमने नहीं किया तो आने वाले समय में यह देश फिर से विदेशी शक्तियों का गुलाम हो सकता है ऐसी संभावना पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है हमारा देश जिन गंभीर समस्याओं पर फंसा हुआ है उनका समाधान हम सभी नागरिक मिलकर कर सकते हैं ऐसा मुझे बार बार विश्वास होता है पिछले 10, 12, 15 वर्षों से भारत की समस्याओं के बारे में कई गंभीर अभ्यास करने के बाद मुझे यह निष्कर्ष निकालने में आसानी हुई है कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय नागरिक मिलकर कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि हमारे भारत की किसी भी एक समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकती कोई राजकीय दल कोई भी राजकीय पक्ष कोई भी राजकीय पार्टी इस देश की किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते पिछले आजादी के लगभग उनसठ वर्षों में हमारे देश में सभी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवकाश मिला समय मिला लेकिन हमारे देश की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली गई गरीबी भयंकर इस देश में एक समस्या के रूप में आई है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है महंगाई उससे भी बड़ी समस्या है गरीबी की स्थिति हमारे भारत में इतनी खराब है कि जब भी एक सौ सात कोटी एक करोड़ की आबादी वाला भारत देश इसमें चवालीस करोड़ नागरिक भयंकर गरीबी में रहते हैं चवालीस करोड़ नागरिकों को दो समय खाने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं होता है चवालीस करोड़ नागरिकों की आमदनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं वो ये कि भारत में पंद्रह करोड़ नागरिक इतने गरीब हैं जिनको एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रूपया उपलब्ध नहीं होता है दस करोड़ नागरिकों की गरीबी इतनी अधिक है कि उनको एक दिन में खर्च करने के लिए एक रुपए उपलब्ध नहीं हो पाते और पांच करोड़ नागरिक तो बेरोजगारी की स्थिति है मात्र भारत में सरकारी काम करने वाले सरकारी नौकरी करने वाले जो कर्मचारी हैं जैसे भारत की सेना में काम करते हैं भारत की राज्य की पुलिस में काम करते हैं भारत के टेलीकम्युनिकेशन विभाग में काम करते हैं रेलवे में पोस्ट में भारत के अनेक अनेक सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की जो आबादी है जो परिवार हैं वो लगभग साढ़े चार से पांच करोड़ है माने साढ़े चार से पांच करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको पूरे वर्ष में कोई ना कोई काम है रोजगार है बाकी हमारे भारत देश में भयंकर बेरोजगारी की स्थिति है गरीबी है बेरोजगारी है महंगाई इतनी अधिक है इस देश में जिसकी कोई कल्पना आप करना चाहें तो आज से लगभग पंद्रह वर्ष पहले एक लीटर पेट्रोल आप खरीदें बाजार में तो लगभग तीन से सवा तीन रूपये का मिलता था आज वही एक लीटर पेट्रोल पचास रुपए का मिलता है पंद्रह वर्ष पहले एक लीटर डीजल खरीदें तो लगभग दो रूपये के आसपास मिलता था आज वही एक लीटर डीजल अड़तीस रूपये का मिलता है हमारे भारत में आज से 10 से 15 वर्ष पहले नमक जैसी वस्तु पंद्रह से 20 पैसे किलो में मिलती थी आज नमक की कीमत 7 रुपए किलो हो चुकी 15 वर्ष पहले वस्तुओं की जो कीमतें होती थीं आज उसमें एक हजार प्रतिशत से ज्यादा का बढ़ोत्तरी हुआ है महंगाई इतनी तेजी से इस देश में बढ़ी है सभी वस्तुओं की कीमतें दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं महंगाई बढ़ती है गरीबी बढ़ती है बेरोजगारी बढ़ती है फिर भी हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हमारा विकास हो रहा है अभी समझने की बात यह है कि ये वास्तव में विकास हो रहा है या भारत विनाश की ओर जा रहा है पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की इन्हीं समस्याओं पर अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है गरीबी क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है क्यों हमारे समाज में इतनी ज्यादा असुरक्षा बढ़ रही है क्यों हमारे समाज में इतनी ज्यादा वैमनस्यता बढ़ रही है और क्यों हमारे समाज में इतनी गैर बराबरी बढ़ रही है इन सब समस्याओं पर अध्ययन करते समय मैं भारत देश के बहुत सारे विशेषज्ञों से मिलता रहता हूं और उनसे भी पूछता हूं कि आप बताइए भारत में गरीबी बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है तो वो सभी लोग मुझे एक उत्तर देते हैं वो ये कहते हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी इसलिए अधिक है क्योंकि यहां की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है पॉपुलेशन बहुत अधिक हो गई है भारत की लोकसंख्या बहुत अधिक हो गई है तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत की लोकसंख्या अधिक होने से भारत की गरीबी और बेरोजगारी का क्या संबंध है ये समझने के लिए मैंने बहुत सारे दस्तावेज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए और उनका अभ्यास करना शुरू किया तो बात जो समझ में आई वो कुछ और है बात ऐसी है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी के बाद तो उस समय हमारी जनसंख्या चौंतीस करोड़ थी और उस समय भारत में गरीबों की संख्या लगभग चार करोड़ थी जब भारत की लोकसंख्या जनसंख्या चौंतीस करोड़ थी तब भारत में गरीबों की संख्या लगभग चार करोड़ थी अब भारत की जनसंख्या एक करोड़ हो गई अर्थात भारतीय जनसंख्या तीन गुनी बढ़ गई लगभग तीन से साढ़े तीन गुनी बढ़ गई तो गरीबों की संख्या भी तीन से साढ़े तीन गुनी बढ़ जानी चाहिए अर्थात अभी गरीबों की संख्या 12 करोड़ होनी चाहिए अगर 107 करोड़ भारतीय नागरिक हैं तो लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि गरीबों की संख्या 44 करोड़ है जबकि भारत की संख्या भारत के लोगों की संख्या 107 करोड़ है अगर गणित का सीधा सीधा सा कैलकुलेशन करें मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो बात यह समझ में आती है कि हमारी जनसंख्या चौंतीस करोड़ से 107 करोड़ हुई इसका माने जनसंख्या में तीन से साढ़े तीन गुना वृद्धि हुई और दूसरे शब्दों में कहें तो 300 से साढ़े तीन प्रतिशत वृद्धि हुई तो गरीबों की संख्या में चार करोड़ से चवालीस करोड़ की जो वृद्धि है वो तो ग्यारह गुनी हो गई माने 1100 प्रतिशत हो गई जनसंख्या बढ़ी है 350 प्रतिशत और गरीबी बढ़ गई 1100 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई तीन गुनी गरीबी बढ़ गई ग्यारह गुनी तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या और गरीबी का कोई संबंध दिखाई नहीं देता कोई संबंध नहीं दिखाई देता गणित का सूत्र जनसंख्या बढ़ने के लिए जो है वही गरीबी बढ़ने के लिए होना चाहिए अगर जनसंख्या तीन गुनी बढ़ी है तो गरीबी तीन गुनी बढ़नी चाहिए लेकिन गरीबी तो बारह गुनी बढ़ चुकी है ग्यारह गुनी बढ़ चुकी है बेरोजगारी का अगर समझने की कोशिश करें तो पंद्रह अगस्त 1947 सौ को भारत देश जब आजाद हुआ अंग्रेजों की दो वर्षों की गुलामी से तो दो करोड़ लोग बेरोजगार थे इस देश में आज इस देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं दस प्रतिशत बढ़ी है लेकिन बेरोजगारी तो एक हजार प्रतिशत बढ़ी है तो जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है बेरोजगारी उससे ज्यादा बढ़ती है जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है गरीबी उससे भी ज्यादा बढ़ती है इसका कारण क्या है ये बात मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को कही कि अगर हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है तो जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी गरीबी बढ़नी चाहिए लेकिन जनसंख्या से तीन गुनी ज्यादा गरीबी बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ोत्तरी से तीन गुनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है ये कैसे हो रहा है हमारे देश में? तभी वो सारे के सारे अर्थशास्त्री चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत गलत होता है भारत देश में एक अंतर्राष्ट्रीय यूरोप में अर्थशास्त्री होता था सत्रहवीं शताब्दी में उसका नाम था जेके मालथस उसने एक सिद्धांत बनाया कि जो देश में जनसंख्या बढ़ती है उसी देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है उसी सिद्धांत को भारत के सभी राजनेता के भारत के प्रधानमंत्री भारत के वित्त मंत्री भारत के रक्षा मंत्री ओडिशा के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जितने भी नेता इस देश में हैं है, है। उसी लाएगे जेके मालथस के सिद्धांत को भारत के लोगों के ऊपर आरोप के रूप में लगाते रहते हैं कि चूंकि भारतवासी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं इसलिए ये गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है फिर मैं इन्हीं नेताओं से जब बात करता हूं कि अच्छा ठीक है भारत की जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ गई भारत की जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ गई तो ये सिद्धांत तो दुनिया के सभी देशों पे लागू होना चाहिए अगर ये भारत पर लागू होता है तो सभी देशों पे लागू होना चाहिए तो उदाहरण के लिए अमेरिका की आबादी पिछले पचास साल में कितनी बढ़ी है उसका मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि आज से 50 साल पहले अमेरिका की जो आबादी थी वो लगभग चार से साढ़े चार करोड़ थी इस समय सन 2006 में अमेरिका की आबादी 27 करोड़ हो चुकी है इसका मतलब ये हुआ है कि अमेरिका की आबादी पांच गुनी बढ़ी है साढ़े चार करोड़ से अभी 27 करोड़ हो गई लगभग पांच गुनी अमेरिका की आबादी बढ़ी है तो अमेरिका में गरीबी कम से कम पांच गुनी बढ़नी चाहिए और भारत के सूत्र को अगर इतना है तो अमेरिका में बेरोजगारी और गरीबी 10 से 15 गुनी अधिक होनी चाहिए लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो पता चला कि पिछले 50 साल में अमेरिका की आबादी पांच गुनी बढ़ी है और अमेरिका की अमीरी एक गुनी बढ़ गई है आज से 50 साल पहले अमरीका में सबसे गरीब आदमी की जो एक वर्ष की आमंदनी होती थी वो 50 डॉलर मानी जाती थी आज अमेरिका में सबसे गरीब आदमी की एक वर्ष की आमंदनी 50,000 डॉलर है 50 साल पहले अमरीका का सबसे गरीब आदमी 50 डॉलर एक वर्ष में कमाता था सन दो हजार में अमेरिका का एक आदमी सबसे गरीब एक साल में 50,000 हजार डॉलर पाता है तो अमेरिका में आबादी बढ़ने से अमीरी बढ़ती है तो भारत में आबादी बढ़ने से गरीबी क्यों बढ़नी चाहिए और अमेरिका जैसा ही एक दूसरा देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की आबादी पिछले पचास साल में लगभग लग दस गुनी बढ़ी है आज से 50 वर्ष पूर्व स्विट्जरलैंड में लगभग साढ़े चार से पांच लाख लोग रहते थे अब स्विट्जरलैंड की जो जनसंख्या है वो 65 से 70 लाख हो गई है माने लगभग 12 से 13 गुनी उनकी जनसंख्या बढ़ी है लेकिन स्विट्जरलैंड की अमीरी पिछले 50 साल में दस हजार गुनी बढ़ी है अमेरिका में अमीरी बढ़ रही है स्विट्जरलैंड में अमीरी बढ़ रही है डेनमार्क अमीर हो रहा है स्वीडन अमीर हो रहा है फ्रांस अमीर हो गया ब्रिटेन में इतनी अमीरी बढ़ी है पिछले 50 साल में कि ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की 50 साल पहले की इनकम 50 स्ट्रगलिंग पाउंड थी अब ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की आज की सन दो की इनकम साठ से पैंसठ हजार पाउंड एक साल की है तो ब्रिटेन अमीर हो गया फ्रांस अमीर हो गया अमेरिका अमीर हो गया डेनमार्क अमीर हो गया जबकि इन सभी देशों की जनसंख्या बढ़ी है तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी कैसे आ गई अगर फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती है तो फ्रांस अमीर होता है ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ती है तो ब्रिटेन अमीर होता है अमेरिका की जनसंख्या बढ़ती है तो अमेरिका अमीर होता है तो भारत की जनसंख्या बढ़ने से भारत अमीर क्यों नहीं होना चाहिए भारत क्यों गरीब होना चाहिए क्यों बेरोजगारी का देश होना चाहिए ये प्रश्न जब मैं भारत के सभी नेताओं से पूछता हूं तो वो कोई उत्तर नहीं देते वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बहुत समय तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं लगभग पांच वर्षो तक सन उन्नीस से लेकर उन्नीस तक उस समय जब ये वित्त मंत्री थे तब यही प्रश्न मैंने इनको पूछा कि अगर आप ये मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है तो यूरोप और अमेरिका के जो दोस्त देश हैं उनकी जनसंख्या तो बहुत बड़ी है पचास साल में उनके यहां गरीबी क्यों नहीं पड़ती? उनके यहां बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ती उनके यहां भूखमरी दुख्� क्यों नहीं होती दुख्या दुख्या अमेरिका के किसी भी न्यूज में ऐसी न्यूज क्यों नहीं आती कि अमेरिका में हर साल किसान भूख से मरते हैं आत्महत्या करते हैं ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं होता जर्मनी में ऐसा क्यों नहीं होता स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं होता अगर ये सिद्धांत जेके मालथस नाम के अर्थशास्त्री का भारत के ऊपर सही साबित होता है तो यही सिद्धांत अमेरिका पर सही होना चाहिए और अगर अमेरिका पर सिद्धांत अलग है और भारत पर अलग है तो वो सिद्धांत ही गलत है उसको मानना क्यों चाहिए उसको हटा देना चाहिए वो सिद्धांत ही गलत है जब इस तरह के प्रश्न मैंने हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से किए इसी तरह का प्रश्न एक बार मैंने भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से किया किसी तरह का प्रश्न मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को किया इसी तरह के प्रश्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र गुजराल भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह चन्द्रशेखर सबको किया लेकिन उनमें से कोई भी उत्तर नहीं दिया एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने ईमानदारी से कहा कि देखो भारत की गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने का कारण जनसंख्या नहीं है क्योंकि अगर जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी का कारण होती तो दुनिया का सबसे गरीब देश इस समय चीन होना चाहिए क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है चीन में इस समय एक करोड़ लोग रहते हैं और दुनिया का सबसे गरीब देश चीन को होना चाहिए लेकिन अर्थव्यवस्था के सूचकांकों के अनुसार इस समय दुनिया में सबसे अमीर देशों में चीन का स्थान दूसरा है दुनिया में सबसे अमीर देश इस समय पहले स्थान पर माना जाता है वो है स्विट्जरलैंड और दूसरा सबसे अमीर देश अब दुनिया में माना जाता है वो है चीन और तीसरा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है वो अमेरिका चौथा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है कनाडा पांचवा सबसे अमीर देश दुनिया में है फ्रांस फिर है ब्रिटेन फिर है डेनमार्क फिर है नॉर्वे फिर है जर्मनी ये सभी अमीर देश हैं और इन अमीर देशों की सूची में चीन का स्थान दूसरा है जबकि चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है एक करोड़ तो अगर जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है तो चीन दुनिया का सबसे गरीब देश होना चाहिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश होना चाहिए लेकिन अर्थव्यवस्था के सूचकांक बताते हैं कि चीन तो दुनिया में अमीर देशों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है तो चीन में क्यों नहीं होता ऐसा वहां तो जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी क्यों नहीं बढ़ती भारत में ही ऐसा क्यों है ये गंभीर प्रश्नों पर पिछले कई वर्षों से मैं अभ्यास करता हूं चिंतन करता हूं मनन करता हूं तो जानकारी जो मिली है वो कुछ दूसरी है भारत की गरीबी भारत की बेरोजगारी भारत की महंगाई का जनसंख्या के साथ कोई संबंध नहीं है भारत की गरीबी भारत की बेरोजगारी और भारत की महंगाई का संबंध अगर है तो हमारे देश के भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ है हमारे देश की भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ है हमारे देश के भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था के साथ है हमारी पूरी की पूरी शासन व्यवस्था भ्रष्ट है हमारी राजनीतिक पार्टियां महाभ्रष्ट हैं और हमारे नेता महामहामहिम भ्रष्ट हैं ये हमारी गरीबी बेरोजगारी भुखमरी का कारण है आप बोलेंगे कैसे मैं आपको सीधी सीधी सच्ची सच्ची कुछ बातें समझाता हूं कि अगर हमारे नेता भ्रष्ट नहीं होते हमारी शासन व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होती हमारे देश की ये प्रशासन व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होती तो भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहले स्थान पर होना चाहिए जो इस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती में आता है हमारी शासन व्यवस्था के भ्रष्टाचार का नमूना है कि हमारा देश गरीब है एक उदाहरण से समझाता हूं हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष नागरिक सरकार को टैक्स भरते हैं आप सभी नागरिक अपने जीवन में जितनी भी आमंदनी कमाते हैं उस आमंदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में आप देते हैं हमारे भारत के नागरिक दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले नागरिक हैं दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का मैंने अभ्यास किया है तो पता चला कि भारतीय नागरिकों पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है भारत के नागरिक दो तरह से टैक्स सरकार को देते हैं एक तो टैक्स होता है जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सरकार सीधे आपकी जेब से पैसा निकाले टैक्स के नाम पर वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि सरकार आपकी जेब से पैसा नहीं निकाले बल्कि सरकार ने बहनाए हुए बहुत सारे डिपार्टमेंट आपकी जेब से पैसा निकाले वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है सरल भाषा में कहूं तो इनकम टैक्स अगर आप देते हैं सरकार को तो ये डायरेक्ट टैक्स है आयकर कॉरपोरेट टैक्स अगर आप भरते हैं तो यह डायरेक्ट टैक्स है और इनके अलावा जितने भी टैक्स आप भरते हैं जैसे सेल्स टैक्स है रोड टैक्स है ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स है एग्जिट टैक्स है एंट्री टैक्स है स्टाम्प ड्यूटी है हाउस टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स है वेल्थ टैक्स है ये सारे के सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एक दिन मैंने सूची बनाई कि भारतीय नागरिकों पर कुल कितने टैक्स लगते हैं तो भारत सरकार के लेकर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक भारतीय नागरिकों के ऊपर तिरसठ तरह के टैक्स लगते हैं 63 टैक्सेस केंद्र सरकार के जो टैक्सेस हैं वो क्या क्या हैं कस्टम ड्यूटी एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दो सेंट्रल सेल्स टैक्स तीन फिर उसके बाद सर्विस टैक्स चार फिर इनकम टैक्स पांच फिर कॉरपोरेट टैक्स छह फिर वेल्थ टैक्स सात ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के तेरह टैक्सेज हैं फिर उसके बाद राज्य सरकार के तो राज्य सरकार के जो सबसे पहला टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी फिर स्टेट सेल्स टैक्स फिर रोड टैक्स फिर टोल टैक्स फिर कॉर्पोरेशन टैक्स फिर एग्जिट टैक्स फिर, फिर एंट्री टैक्स हाउस टैक्स वेल्थ टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स राज्य सरकार के तेईस टैक्स हैं फिर उसके बाद ग्राम पंचायत है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके टैक्स तो तीनों मिलाकर तिरसठ तरह के टैक्स आप सभी नागरिक प्रतिवर्ष सरकार को देते हैं मैंने उसका एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत के नागरिक ये जो टैक्स देते हैं उसकी रकम कितनी है धनराशि कितनी है तो उसका आंकड़ा ये है पिछले साल का सन दो में भारत के नागरिकों ने भारत की सरकारों को सात लाख पचास हजार करोड़ रुपए का टैक्स दिया सात लाख पचास हजार करोड़ रुपए कितने होते हैं सात लाख पचास हजार करोड़ रुपए को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते कैलकुलेटर फेल हो जाता है क्योंकि कैलकुलेटर में अधिकतम बारह अंक आते हैं और सात लाख पचास हजार करोड़ लिखने में चौदह अंक हैं सात लाख पचास हजार करोड़ रुपए का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं आपको हमारे भारत देश के इस समय के बाजार में सबसे महंगी चीज अगर कोई है बिक रही वो है सोना दस ग्राम सोना आप खरीदेंगे तो लगभग आपको साढ़े सात हजार रुपए में मिलेगा तो एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि साढ़े सात लाख करोड़ रुपए में कितना सोना मिलेगा सात हजार पांच सौ रूपये में दस ग्राम सोना मिलेगा तो साढ़े सात लाख रुपए में एक किलो सोना मिलेगा तो साढ़े सात लाख करोड़ रुपए में एक करोड़ किलोग्राम सोना मिलेगा और एक करोड़ किलोग्राम सोना इतना होता है कि पश्चिमी उड़ीसा के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि भारत के नागरिकों ने एक वर्ष में सरकार को जितना पैसा टैक्स में दिया है उतने पैसे से अगर सोना खरीद लिया जाए तो उड़ीसा का आधा हिस्सा एक ही वर्ष में सोने की सड़कों से हो जाएगा अगले वर्ष में पूरा उड़ीसा सोने की सड़कों से हो जाएगा और मुश्किल से तीस पैंतीस वर्षो में भारत के हर राज्य की सड़क सोने से बन जाएगी इतना टैक्स हम हर साल देते हैं तो एक साल के टैक्स के पैसे से भारत का एक राज्य का आधा हिस्सा सोने की सड़क से मड़ा जा सकता है तो लगभग 30 से 35 साल के टैक्स के पैसे से भारत के एक एक गांव की सड़क को सोने से बनाया जा सकता है अब आप देखिए कि हम टैक्स कब से दे रहे हैं हमने टैक्स भरना शुरू किया पंद्रह अगस्त उन्नीस से भारत की सरकार को उसके पहले हम टैक्स देते थे अंग्रेजों की सरकार को 15 अगस्त उन्नीस के पहले भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी तो भारत के नागरिक अंग्रेजों को टैक्स भरते थे और अंग्रेज पूरा का पूरा टैक्स भारत से लूटकर इंग्लैंड में लेकर जाते थे जब भारत के नागरिकों का टैक्स अंग्रेजों की सरकार लेती थी और पूरा टैक्स इंग्लैंड चला जाता था और 250 वर्षों तक ये सिलसिला चला तो अंग्रेज उस टैक्स के पैसे से करोड़पति हो गए और भारत के नागरिक सबके सब, सब रोडपति हो गए माने भारत के नागरिक तो गरीब हो गए बेरोजगार हो गए टैक्स का इतना पैसा लंदन चला गया कि भारत के खजाने में पैसा ही नहीं था और इंग्लैंड उसी 250 साल के टैक्स के पैसे से दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश बन गया ये बात को सबसे पहले पहचान किया हमारे भारत के एक महान अर्थशास्त्री दादा भाई नौरव दादा भाई नरव ने सबसे पहले यह बात पहचान लिया कि अंग्रेजों की सरकार भारत से जो टैक्स ले रही है और यह पूरा का पूरा टैक्स भारत से इंग्लैंड जा रहा है यह भारत की लूट हो रही है यही बात दादा भाई नरौजी ने एक पुस्तक में लिखी उस पुस्तक का नाम है द ड्रेन फ्रॉम इंडिया आप में से किसी को भी यह पुस्तक पढ़ने को मिले जरूर पढ़िए बहुत अच्छी पुस्तक है यह समझने के लिए कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा और कितना लूटा द ड्रेन फ्रॉम इंडिया दादा भाई नहरौजी की लिखी हुई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी पुस्तक को पढ़कर भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हो चाहे भगत सिंह हो चाहे ऊधम सिंह हो चाहे तात्या टोपे हों चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हों चाहे विनायक दामोदर सावरकर रहे हों जितने भी क्रांतिकारी भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए वो सब इस पुस्तक को पढ़कर आए द ड्रेन फ्रॉम इंडिया उस पुस्तक को पढ़कर भारतीय नागरिकों का खून खोलता था और उनको पता चलता था कि अंग्रेजों की सरकार कितनी लूटमार कर रही है लूट मार का तरीका क्या था अंग्रेजों ने भारतीय नागरिकों पर भयंकर टैक्स लगा रखा था और वो टैक्स की व्यवस्था कुछ इस तरह से की हुई थी उन्होंने कि भारत के नागरिक कुछ भी वस्तु का उत्पादन करें तो उत्पादन पर ही अंग्रेजों की सरकार को टैक्स देना पड़ता वस्तु को उत्पादन करने पर ही टैक्स भरना पड़ता था और उसी टैक्स को अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी माने आप कुछ भी सामान बनाइए बनाने पर ही टैक्स भरिए फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो व्यक्ति सामान बनाएगा सामान के बनाने पर टैक्स भरेगा अब बनाए हुए सामान को बेचेगा तो अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था सामान को बेचने पर जो टैक्स था उसका नाम था सेल्स टैक्स बिक्री कर फिर कोई व्यक्ति सामान को बनाएगा तो टैक्स भरेगा एक्साइज ड्यूटी बेचेगा तो टैक्स भरेगा सेल्स टैक्स अगर सामान को बेचकर मुनाफा कमाएगा तो फिर उस पर टैक्स भरेगा इनकम टैक्स आएगा फिर अगर आप सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो सड़क पर से जाएंगे तो अंग्रेजों ने सड़क का एक टैक्स लगा रखा था रोड टैक्स अगर सड़क पर कहीं कोई पुल आएगा ब्रिज आएगा तो अंग्रेजों ने उसका एक टैक्स लगा रखा था ब्रिज टैक्स बाद में उसका नाम हो गया टोल टैक्स फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो गांव में सामान बनेगा उस गांव का एक टैक्स देना पड़ता था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जिस गांव में सामान बनेगा वहां से अगर दूसरे गांव में जाएगा तो गांव से सामान को निकालते समय एक टैक्स देना पड़ेगा एग्जिट टैक्स और जिस गांव में सामान जाएगा वहां देना पड़ेगा एंट्री टैक्स ऐसे 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगा रखे थे इनकम टैक्स जो अंग्रेजों ने लगाया था वो 96 परसेंट होता था इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई भी माल बेचकर अगर 100 रुपए का मुनाफा आपने कमाया तो छियानवे रुपए अंग्रेजों को टैक्स में भरना एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने साढ़े तीन परसेंट लगाई हुई थी 350 परसेंट इसका मतलब क्या है कोई वस्तु का 100 रुपए का उत्पादन अगर आपने किया तो उस पर 350 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा आपको तो वस्तु का मूल्य साढ़े चार सौ हो जाएगा अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया हुआ था उसकी रेट थी सेवेंटी माने सौ रूपये की वस्तु बेच रहे हैं तो सत्तर रूपये उस पर टैक्स फिर सेल्स टैक्स के नाम पर देना पड़ेगा ऐसे तो करके 23 टैक्स लगा रखे थे और हर साल हजारों करोड़ रुपए अंग्रेज यहां से लूट कर ले जा रहे थे टैक्स के नाम पर तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये अंग्रेज आए थे व्यापारी बनकर बाद में इस देश के मालिक बन गए और इस देश से 250 साल से टैक्स ले रहे हैं और उसी टैक्स के भरने में भारत गरीब हो रहा है और इंग्लैंड अमीर हो रहा है तो दादा भाई नेहरू ने भारत की गरीबी का कारण बताया था अंग्रेजों की सरकार का लगाया हुआ टैक्स और दादा भाई कहा करते थे कि जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे उस दिन अंग्रेजी टैक्स भी चले जाएंगे और उसी से भारत अमीर होना शुरू हो जाएगा और दादा भाई के इस सिद्धांत से महात्मा गांधी भी सहमत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सहमत थे रास बिहारी बोस भी इससे सहमत थे सचिंद्रनाथ सान्याल भी सहमत थे उस जमाने के जितने भी अर्थशास्त्री थे और क्रांतिकारी भी थे वो सब उनकी इस तर्क से सहमत थे कि जब तक अंग्रेजों की सरकार भारतवासियों पर टैक्स लगाती रहेगी भारतीय नागरिक अमीर नहीं हो सकते गरीब ही गरीब रहेंगे और जिस दिन अंग्रेजों की सरकार भारत से चली जाएगी भारत के नागरिकों पर टैक्स लगना बंद हो जाएगा उसी दिन से भारत अमीर होता चला जाएगा तो भारतीय क्रांतिवीरों ने भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए जो संग्राम किया उसका एक बड़ा कारण था अंग्रेजों के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स अंग्रेजों की सरकार ने किसानों पर भी टैक्स लगा रखा है और किसानों के टैक्स को लगान के नाम से वसूला जाता था और भारत में लगभग सात लाख गांव थे हर गांव से लगान वसूली के लिए अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और उसका रेट क्या होता था किस दर से वो लगान वसूल किया जाता था वो रेट ये था कि अगर कोई गांव जितना उत्पादन करेगा कम से कम उसका 50 प्रतिशत और अधिक से अधिक पंचानवे प्रतिशत अंग्रेजों को लगान में देगा इसका मतलब क्या है कोई गांव के किसान ने 100 क्विंटल अन्न पैदा किया तो उसमें से पंचानवे क्विंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा लगान में पांच क्विंटल आप अपना रखिए तो किसानों के ऊपर जो टैक्स था वो प्रोडक्शन के ऊपर 95 परसेंट होता था और कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारे गांव के किसान टैक्स नहीं भरते थे तो अंग्रेज उस गांव को जला देते थे उस गांव के नागरिकों के घर जलाए जाते थे गांव की महिलाओं को अंग्रेज सरकार उठवा लेती थी उनके साथ बलात्कार किए जाते थे गांव की माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए जाते थे ये अंग्रेजों की नीति थी नियम था और इसी के लिए कानून भी बनाया हुआ था तो जब इतना अत्याचार इस देश में 250 साल अंग्रेजों का किसानों के ऊपर चला तो किसानों ने फिर फैसला किया कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सारा टैक्स अंग्रेजों को भरना पड़ता है तो भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों ने सोचा कि अब माल ही पैदा मत करो मानी खेती ही मत करो क्योंकि खेती करो तो उत्पादन होता है उत्पादन होता है तो अंग्रेजों को टैक्स भरना पड़ता है तो खेती करना बंद कर दो तो भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों ने अंग्रेजों के लगान से टैक्स से बचाव करने के लिए खेती करना बंद कर दिया और लाखों एकड़ जमीन में 100 साल डेढ़ सौ साल खेती ही नहीं हुआ और वही जमीन हिन्दुस्तान में बंजर हो गई बेकार हो गई जो आज भी हमारी आंखों के सामने है तो इस तरह के अत्याचारी शासन व्यवस्था से भारत के किसानों को भारत के उत्पादन करने वाले व्यापारियों को मजदूरों को अंग्रेजों ने चूसा लूटा बर्बाद किया 15 अगस्त 1947 को वो अंग्रेज चले गए और वो चले गए तो हमारे क्रांतिवीर जो जीवित थे उनके मन में एक कल्पना पैदा हुई कि अब तो अंग्रेज चले गए तो भारत से टैक्स की लूट भी बंद हो जाएगी और अब भारत धीरे धीरे अमीर हो जाएगा और सभी क्रांतिवीरों ने कहा कि 20 साल में 25 साल में भारत फिर से सोने की चुड़िया हो जाएगा लेकिन जिन क्रांतिवीरों ने ऐसी कल्पना की थी और जिन क्रांतिवीरों ने ऐसे सपने देखे थे उनको यह नहीं मालूम था कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो नेता इस देश में आएंगे वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक काले अंग्रेज बन जाएंगे अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ग्रहण किया शपथ ग्रहण होते ही उनको पूछा गया कि अंग्रेजों की सरकार ने जितने टैक्स लगाए थे आप उनका क्या करेंगे उन टैक्सों को रखेंगे या हटाएंगे क्योंकि भारत के सभी क्रांतिवीरों का सपना है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स भारत में नहीं रहने चाहिए और अंग्रेजी सरकार के टैक्स के खिलाफ भारत में बहुत बड़े बड़े संग्राम हुए थे महात्मा गांधी ने किया था नमक सत्याग्रह नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में वो कार्यक्रम था भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह किया था बारडोली सत्याग्रह वो किसानों के ऊपर लगाए गए लगान के विरोध में था तो कई क्रांतिवीर नेता संथा में आ गए थे और उनसे पूछना शुरू किया पत्रकारों ने कि अब तो आप अंग्रेज चले गए हैं अंग्रेजी टैक्सों को भी यहां से हटाएंगे तो उन्होंने कहा हम हटाएंगे इसके बारे में सोचेंगे और वो आज तक सोच रहे हैं अंग्रेजों के गए हुए हमारे देश में उनसठ साल पूरे हो गए हैं साठवां साल चल रहा है जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे एक भी टैक्स भारत के आजादी के बाद के काले अंग्रेजों ने माने आज के नेताओं ने हटाया नहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाया वो आज भी लग रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स अंग्रेजों ने लगाया वो आज भी लग रहा है इनकम टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं टोल टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी दे रहे हैं रोड टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं सेल्स टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं और हमें तो बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों के शुरू किए गए तेईस टैक्स तो हम दे ही रहे हैं अंग्रेजों के जाने के बाद इन काले अंग्रेजों ने और लगभग चालीस टैक्स लगा दिए हैं वो भी हम दे रहे हैं माने अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में टैक्स कम नहीं हुए हैं बढ़ते ही बढ़ते चले गए हैं और अंग्रेजों के जाने के बाद टैक्स कि कम नहीं हुए इसका माने लोगों की लूट बदस्तूर जारी है इस देश में बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा टैक्स लगाकर अब काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं टैक्स लगाकर यह काले अंग्रेज कौन है मनमोहन सिंह ये काले अंग्रेज कौन है पी ये काले अंग्रेज कौन है नवीन पटनायक ये काले अंग्रेज कौन है ये जितने भी नेताओं के नाम आप बन सकते हैं अपनी उंगलियों पर जिनको आप जानते हैं ये सब काले अंग्रेज हैं और मुझे ये बड़े दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों की आत्मा ही इनमें उतर गई है और ये आज के नेता भी हमसे ऐसे ही टैक्स वसूल रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने वसूला था अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूं ये आज के हमारे जो काले अंग्रेज नेता हैं, ये कितने टैक्स लेते हैं हमसे एक उदाहरण से समझिए आप जहां बैठे हुए हैं आपके ठीक पीछे पेट्रोल पंप है ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम कंपनी का है आप अभी मेरा व्याख्यान सुनकर वहां जाइए और उसको पूछिए एक लीटर पेट्रोल का भाव क्या है पूछने की शायद जरूरत ना पड़े आप सभी को मालूम है लगभग 50 रुपए के आसपास होगा और एक लीटर डीजल का भाव 38 रुपए के आसपास होगा पिछले साल मैंने क्या किया ये जो भारत पेट्रोलियम नाम का पेट्रोल पंप आपके ग्राउंड के पीछे है इस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं मैंने पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने उसको एक प्रश्न किया कि भारत पेट्रोलियम नाम की कंपनी में एक लीटर पेट्रोल कितने रूपये में बनता है और इस पर कितने रुपए टैक्स लगता है तो मेरे पत्र का उसने जवाब दिया कि मैं आपको यह जानकारी नहीं दे सकता मैंने पूछा क्यों नहीं दे सकते तो कहते हैं यह बहुत सेंसिटिव है संवेदनशील जानकारी है तो मैंने कहा इसमें संवेदनशीलता क्या है मैं भारत का नागरिक हूं और जानना चाहता हूं कि एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और कितना रुपए उस पर टैक्स लगता है इसमें आप क्यों उससे छुपाना चाहते हैं जानकारी को मैंने लगे ये जानकारी इतनी खतरनाक है कि गांव गांव वालों को पता चल गई तो ये सरकार नहीं चल पाएगी इस देश तो मैंने कहा ना चले सरकार इससे मेरा क्या लेना देना मुझे ये जानकारी चाहिए तो पहले उसने मना कर दिया फिर मैंने उससे कहा कि आपको मालूम है भारत में एक कानून बना है जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अगर मैंने इस कानून का पालन किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपके बीबी बच्चे भूखे मरे इसलिए अब चुपचाप ये जानकारी दे दीजिए क्योंकि आप अगर मना करेंगे ये जानकारी के लिए और मैं हाई कोर्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो कोर्ट आपको मजबूर कर देगा वो जानकारी देने के लिए इसलिए अब आप इसको छुपा नहीं सकते दे दीजिए चुपचाप तब उसने जानकारी दिया और उसने बताया कि एक लीटर पेट्रोल हमारे भारत पेट्रोलियम कंपनी में आठ रूपये में बनता है मैंने उससे फिर एक पत्र लिखकर पूछा कि ये आठ रूपये का ब्रेकअप बताओ मुझे ब्रेकअप ब्रेकअप का माने कि वास्तव में ये कहां कहां आठ रूपये खर्च होता है कैसे खर्च होता है ये मुझे समझो तब उसने पूरा डिटेल मुझे भेजा उसने कहा कि देखिए जी पेट्रोल बनाने के लिए कच्चा तेल निकालते हैं हम जमीन के नीचे से और कच्चा तेल निकालते हैं समुद्र में से तो जमीन के नीचे से जितना भी कच्चा तेल निकलता है समुद्र में से जितना कच्चा तेल निकलता है वो सब फोकट का होता है उसको कोई पैसा हम नहीं देते क्योंकि भारतीय भूमि से निकाला हुआ है भारत के समुद्र से निकाला हुआ है तो वो पैसा तो उसको देना नहीं पड़ता निकालने में मशीन लगती है और मशीन चलाने के लिए बिजली खर्च होती है तो अगर एक लीटर कच्चा तेल हम जमीन से निकालें तो उसमें जो बिजली का खर्चा है वो लगभग चालीस पैसे आता है एक लीटर कच्चा तेल जमीन से निकालो तो बिजली खर्च होती है चालीस पैसे की एक लीटर कच्चा तेल समुद्र से निकालो तो बिजली खर्च होती है सत्तर पैसे की समुद्र में गहराई ज्यादा होती है जमीन में गहराई कम होती है ज्यादा गहराई से कोई चीज निकालेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा कम गहराई से निकालेंगे खर्चा कम आएगा तो उसने बता दिया कि सत्तर से अस्सी पैसे खर्च आता है बिजली का फिर मैंने कहा आगे खर्च बताओ तो आगे का खर्च यह है कि यह जो एक लीटर कच्चा तेल हमने निकाला इसको हम संशोधन करते हैं अंग्रेजी में उसको प्रोसेसिंग कहते हैं तो शोधन करते हैं उसमें कितना लीटर निकलता है पेट्रोल तो उसने कहा कि जब एक लीटर कच्चे तेल को शोधन करते हैं तो 250 सौ मिली लीटर पेट्रोल उसमें से निकल आता है बाकी क्या हुआ सात सौ का तो उसने कहा कि बाकी का थोड़ा डीजल निकलता है थोड़ा कैरोसिन निकलता है थोड़ा वैक्स निकलता है और ऐसी 50 एक चीजें उसमें से निकलती तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 4 लीटर कच्चा तेल अगर हम शोधन करें तो 1 लीटर पेट्रोल बनेगा हां बिल्कुल ठीक बात है तो अब उसका हिसाब मैंने जोड़ा कि सत्तर पैसे लीटर का अगर खर्च माने तो दो में एक लीटर पेट्रोल बन जाएगा अब उस एक लीटर पेट्रोल पर भारत पेट्रोलियम कंपनी अपना मुनाफा लगाती है तो उनका कहना है कि हमको मिनिमम 15 से 20 परसेंट नेट प्रॉफिट चाहिए तो वो जोड़ दिया फिर वो कहते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इसमें चाहिए वो भी मैंने जोड़ दिए फिर वो कहते हैं कि एक लीटर पेट्रोल को हम जहां बनाते हैं और गांव गांव में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें एक रुपये आता वो भी जोड़ दिया तो कुल सारा जोड़ करने के बाद खर्च आता है आठ लीटर अर्थात भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम में एक लीटर पेट्रोल बनाने का खर्चा है आठ रुपया तब मैंने उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पूछा कि भाई आप मुझे यह समझाओ कि आठ रुपए लीटर में जो पेट्रोल बना वो पचास रुपए लीटर क्यों बिकता है तो उसने कहा साहब ये बात आप वित्त मंत्री से पूछिए मैंने पूछा क्यों तो उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस आठ रूपये लीटर के पेट्रोल पर बयालीस रूपये लीटर का टैक्स लगाता है। आठ रूपये लीटर के पेट्रोल पे पर बयालीस रूपये लीटर का टैक्स तो कितने प्रतिशत हुआ हिसाब से जोड़ो जरा आठ रूपये लीटर के पेट्रोल तो पर अगर आठ रूपये टैक्स लगाया जाए तो भाव हो जाएगा सोलह रूपये लीटर तो टैक्स हो गया 100 प्रतिशत आठ रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर चौबीस रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया दो सौ प्रतिशत आठ रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर बत्तीस रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया तीन सौ प्रतिशत आठ रुपए लीटर के पेट्रोल को चालीस रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया चार सौ प्रतिशत और आठ रुपए लीटर के पेट्रोल को अड़तालीस रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया पांच अर्थात जब आप इस भारत पेट्रोलियम के पंप में जाकर एक लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो बयालीस रुपए आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और वो टैक्स होता है 500 प्रतिशत भारत के नागरिक एक दिन में 300 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं एक दिन में और एक लीटर पे बयालीस रुपए टैक्स देते हैं तो 300 करोड़ लीटर पर 300 करोड़ में बयालीस का गुणा करो लगभग 13 से चौदह हजार करोड़ रुपए हर दिन हम डीजल में पेट्रोल में टैक्स का दे रहे हैं अब एक दिन में तेरह से चौदह हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ तो तीन सौ पैंसठ का गुणा कर लो तेरह करोड़ इतना टैक्स हम भर रहे हैं कि वो कैलकुलेटर में नहीं समाएगा कैलकुलेटर फेल हो जाए और ये तो मैंने कहानी सुनाई सिर्फ डीजल और पेट्रोल की पेट्रोल की कहानी है बयालीस रुपए लीटर टैक्स भर रहे हैं डीजल की कहानी ऐसी ही है डीजल का उत्पादन खर्च भी आठ रुपए लीटर ही है और उस पर तीस रुपए लीटर का टैक्स है और यह जो कैरोसिन ऑयल होता है मिट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं इसका कहानी भी यही है आठ रुपए लीटर में यही बनता है और अगर वो पंद्रह रुपए लीटर बिक रहा है तो उस पर हंड्रेड परसेंट के आसपास टैक्स है तो डीजल पेट्रोल केरोसिन और एलपीजी गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर रसोई गैस का उसका भी यही कहानी है तो हम जो भी कुछ पेट्रोलियम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 500 प्रतिशत टैक्स सरकार को दे रहे हैं यह टैक्स हर साल सरकार हमसे ले रही है और क्या बोल रही है कि इस टैक्स से भारत का विकास करेंगे और हम अट्ठावन साल से यही सुन रहे हैं पंडित नेहरू ने जब ये टैक्स लेने शुरू किए थे तब उन्होंने पहला भाषण लोकसभा में दिया था लोकसभा के अंदर दिया था और फिर भारत के लाल किले की दीवार पर खड़े होकर बोला था कि मैं भारतीय नागरिकों से अपील करता हूं कि वो ईमानदारी से टैक्स भरें तो हमारे पास टैक्स का पैसा आए तो हम देश का विकास करें तो हम तो अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भरते थे और अंग्रेजों के बाद इन काले अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं लेकिन देश के विकास में क्या मैंने आपको डीजल पेट्रोल का एक कहानी सुनाया आप बाजार से कुछ भी खरीदो उसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है उदाहरण के लिए आप अपना घर बनाओ घर बनाने के लिए आपको ईंट लगेगी सीमेंट लगेगा लोहा लगेगा बालू लगेगी और इन सबको खरीदने में टैक्स लगेगा कैसे लगेगा अगर सीमेंट का एक पैकेट आप खरीदे तो इस समय लगभग 120- सौ बीस का मिलता होगा पचास किलो सीमेंट लेकिन वो फैक्ट्री में बनता है मात्र साठ रुपए का सीमेंट पर 100 प्रतिशत टैक्स लगता है सीमेंट का पैकेट साठ रुपए में बनता है और 120 में बिकता है लगभग साठ रुपए टैक्स में जाता है लोहा खरीदते हैं आप बाजार से 30 रुपए किलो लोहे का उत्पादन खर्चा 12 रुपए किलो और उस पर टैक्स लगता है लगभग 18 रुपए किलो फिर आप ईंट खरीदते हैं एक ईट आपको तो मिलती है दो सवा दो रुपए तीन रुपए की उसका खर्चा आता है अस्सी पैसे बाकी सब कुछ उस पर टैक्स है और सीमेंट में मिलाने के लिए जो बालू आप खरीदते हैं वो तो सब फोकट में ही बनती है क्योंकि उसको बनाने का खर्चा ही नहीं लगता वो तो बारिश के पानी में नदियों में बह बह के पहाड़ों से आती है एकदम फोकट में लगती है लेकिन हमारे भारत के ये हरामपोर काले अंग्रेज उस बालू पर भी टैक्स लगाते उसमें भी आपको टैक्स भरना पड़ता है अगर आप बोलंगीर में 10 लाख रुपए का आपका घर बनाएं तो मैं कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि कम से कम 6 लाख रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का घर बनाओ तो 6 लाख रुपए टैक्स भरो सीमेंट पे भर दिया ईंट पे भर दिया बालू पे भर दिया लोहे पे भर दिया रेती पे भर दिया गिट्टी पे भर दिया सब पर टैक्स दे दिया अब घर बनकर तैयार हुआ तो उसमें आप इलेक्ट्रिक वायरिंग करो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा बल्ब और ट्यूबलाइट लगाओ वो खरीदो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा और घर बनकर तैयार हुआ आपने रहना शुरू कर दिया तो अब आप परमानेंट आपको हाउस टैक्स अलग से देना पड़ेगा माने घर बना के रहना कोई बड़ा भारी अपराध हो गया कि हमको हाउस टैक्स भी भरना पड़े घर बनाओ उसमें टैक्स भरो और बना के तैयार हो गया तो जिंदगी भरो उसमें टैक्स देते रहे तो एक एक नागरिक कितने तरह के टैक्स भरता है कुछ उदाहरण में आपको ये देगा आप बाजार से नमक खरीदो एक किलो नमक आपको छह सात रुपए का मिलेगा शायद बोला में तीन रुपए का भी मिल जाए लेकिन एक किलो नमक बनाने का खर्चा तो पंद्रह पैसे ही आता है क्योंकि नमक बनाने में मशीन नहीं लगती और बिजली भी नहीं लगती सूरज की रोशनी होती है समुद्र का पानी होता है दोनों के मिल से नमक बनता है और दोनों ही फोकट में आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट समुद्र के पानी था, की भी कोई कीमत नहीं है और सूर्य के प्रकाश की कीमत नहीं है तो नमक बनाने में सिर्फ मजदूरों को जो भत्ता लगता है मजदूरों को पगार देनी पड़ती है वो खर्चा पंद्रह पैसे किलो है पंद्रह पैसे किलो का नमक तीन रुपए किलो आप खरीद रहे हैं, जानते हैं कितना टैक्स है पंद्रह पैसे किलो का नमक डेढ़ रुपए किलो खरीदे तो एक प्रतिशत टैक्स होता है और पंद्रह पैसे किलो का नमक तीन रुपए किलो खरीदे तो दो प्रतिशत टैक्स होता है और इसी भारत देश के महात्मा गांधी नाम के महान क्रांतिवीर ने नमक के टैक्स के विरोध में नमक सत्याग्रह किया था सन उन्नीस में उसी महात्मा गांधी के भारत देश में नमक पर 2000 प्रतिशत टैक्स अभी लगाया हुआ है और दुख मुझे यह होता है कि नमक पर टैक्स लगाने वाले वो लोग हैं जो गांधी जी की फोटो लगाते अपने पीछे मनमोहन सिंह की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है और ये मनमोहन सिंह ने थोड़े दिन पहले महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की पिचहत्तरवीं जयंती मनाई थी आपको याद है उसमें मनमोहन सिंह सोनिया गांधी राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता गांधी जी जिस रास्ते पर चले उस पर पैदल पैदल चल के अहमदाबाद से दांडी तक गए थे गुजरात में उस समय मैंने इनको चिट्ठी लिखा था उसमें कहा था कि पाखंडियों महात्मा गांधी को तो थोड़ा बख्श दो तुम जिस महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की पिचहत्तरवीं वर्षगांठ बना रहे हो उस आदमी ने नमक पर टैक्स का विरोध किया था इसलिए यह पदयात्रा की थी और तुम हरामखोरों ने 2000 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है नमक पर तुमको तो चुल्लू पर पानी में दूर करना चाहिए या पानी भी नहीं मिले तो ऐसे ही मर जाना चाहिए कम से कम पानी तो खर्च ना हो इस देश ऐसा हमारा देश है टैक्स टैक्स टैक्स इतने इतने इतने के आदमी इतना माम कर जाए और मैं आपको अब एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं वो ये कि जिन नागरिकों के ऊपर टैक्स ज्यादा होता है वो नागरिक उतने ही ज्यादा गरीब होते हैं जिस देश के नागरिकों पर टैक्स सबसे कम होता है उस देश के नागरिक उतने ही ज्यादा अमीर होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना अमेरिका अमीर क्यों है अगर जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो अमेरिका भी गरीब होना चाहिए जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो फ्रांस भी गरीब होना चाहिए जर्मनी भी गरीब होना चाहिए क्योंकि हर देश की जनसंख्या पचास साल में बढ़ी है सिर्फ भारत की ही जनसंख्या नहीं बढ़ी है लेकिन जनसंख्या बढ़ने से गरीबी का संबंध नहीं है गरीबी का संबंध है टैक्स बढ़ने से हमारे भारत में आजादी के पहले जितने टैक्स थे आजादी के बाद उससे ज्यादा हो गए हैं और टैक्स ज्यादा होने से लोगों की रियल इनकम कम हो जाती है वास्तविक आमंदनी कम होती है उससे गरीबी बढ़ जाती है इस बात को मैं सरल भाषा में समझाऊ तो आप समझ पाएंगे भारत की कहानी मैंने सुनाई आपको कि यहाँ तेईस थल तेईस तो तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए काले अंग्रेजों ने चालीस और बढ़ाए अब तिरसठ टैक्स कुल भारत में हैं। दुनिया में एक देश ऐसा है जहां कोई टैक्स नहीं उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड नाम के देश में कोई टैक्स नहीं टैक्स फ्री देश और भारत में तिरसठ टैक्स अब ये दोनों देशों का अगर कंपेरिजन आप करें तो समझ में आएगा कि गरीबी और बेरोजगारी कैसे बढ़ते हैं स्विट्जरलैंड जहां पर एक भी टैक्स नहीं है वहां के किसी गरीब से गरीब आदमी की कहानी में सुनाता हूं आपको मालूम है स्विट्जरलैंड में सबसे गरीब कौन माना जाता है प्राइमरी स्कूल टीचर स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर सबसे गरीब माना जाता है उस देश में तो स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर की जिंदगी कैसी है जरा बताता हूं तो गरीबी कैसी है वो आपको सुने स्विट्जरलैंड का कोई भी प्राइमरी स्कूल टीचर कम से कम अपने घर में दो कार रखता है गरीबी कैसी होती है जरा ये समझ लो कम से कम दो कार रखता है एक कार पति के लिए एक पत्नी के और कार कौन सी होती है मारुति 800 एट नहीं है डब्बा नहीं नहीं ये वाली कार नहीं होती कार जो होती है ना वो वाली जिसको लॉन्सर कहते हैं रिक्सु कहते हैं होंडा कहते हैं जो कम से कम 7 लाख से लेकर बीस पच्चीस लाख में आने लगे वो कार दो होती है प्राइमरी स्कूल टीचर के पास फिर उसका अपना घर होता है प्राइमरी स्कूल टीचर स्विट्जरलैंड में किराए के घर में नहीं रहता कभी, उसका अपना घर होता है और उसका अपना घर कम से कम पांच हजार स्क्वायर फिट का होता है कंस्ट्रक्शन किया। फिर स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर के घर में कम से कम दो मोबाइल फोन होते हैं और दो लैंडलाइन फोन होते हैं और स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर हर दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी फाइव स्टार होटल में खाना खाता है और स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर साल में एक बार अपने माता पिता को विश्व भ्रमण पर भेज सकता है माता पिता ना जाएं तो वो अपनी पत्नी के साथ साल में एक बार विश्व भ्रमण पर जा सकता है और स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर को जब रिटायरमेंट आता है तो वो करोड़पति होता है ये गरीब आदमी की कहानी है स्विट्जरलैंड की प्राइमरी स्कूल टीचर स्विट्जरलैंड में सबसे गरीब माना जाता है अगर वो इस हैसियत का है तो प्रोफेसर कैसे हैसियत के होंगे जरा सोचो अब भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की कहानी देख लो जरा भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर जिंदगी में कार तो क्या साइकिल रख ले तो ये बड़ी बात है और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर गलती से किसी दिन पत्नी के साथ किसी फाइव स्टार होटल में एक बार खाना खा ले तो उसके महीने भर की पगार उसे खाने में चली जाए जो भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर गलती से अपने माता पिता को विश्व भ्रमण पर भेज दे तो इतना कर्ज उसके सिर पर चढ़ जाएगा कि जिंदगी पर्यंत तो उसे उतार नहीं पाए जो भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर के मां बाप कभी बीमार हो जाएं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं तो उनका इलाज भी बिना कर्ज लिए नहीं करा पाएगा और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर जिंदगी बीत जाए 40 साल की नौकरी में अपना घर बना पाएगा ये कल्पना की बात होगी जिंदगी भर वो किराए के घर में रहेगा भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की ये हैसियत है और स्विट्जरलैंड की ये हैसियत है कारण क्या है क्यों है इतना अंतर स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर अरब पति है करोड़पति है और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर रोडपति है उसका कारण एक ही है इसको ध्यान से समझ लीजिए स्विट्जरलैंड के किसी भी व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता है और भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर पर तिरसठ टैक्स लगते हैं तो होता क्या है कि आपकी जिंदगी की जो आमंदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो टैक्स में ही सरकार आपसे ले लेती है वो आपके हाथ में नहीं रहता है इसलिए रियल इनकम वास्तविक आमंदनी बहुत कम होती है और स्विट्जरलैंड के नागरिकों पर टैक्स ही नहीं लगता है तो उन नागरिकों की आमंदनी बहुत ज्यादा होती है इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है जनसंख्या वहां भी बढ़ रही है लेकिन अमीरी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो गरीबी के साथ बढ़ रही है अब समझने की बात यह है कि स्विट्जरलैंड नाम के देश में कोई भी टैक्स नहीं है नागरिकों के ऊपर तो फिर वो देश कैसे चलता है आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हमारे देश में तो हमारे नेता हमको ये बताते हैं रोज टीवी में विज्ञापन आता है ना दो छोटे बच्चे आपस में बात करते हैं तो एक कहता है मेरे पिताजी तो इतना सर्विस टैक्स देते हैं तो दूसरा बच्चा पूछ रहा है क्या जरूरत है देने की तो टीचर समझा रही है कि ये टैक्स सही तो सब कुछ चलता है देश में ये सड़क चल रही है मोटर गाड़ियां हैं ये ब्रिज बन रहे हैं ये सब देश की सुरक्षा ये टैक्स के पैसे से ही माने देश चलता है टैक्स के पैसे से उस विज्ञापन के मतलब ये है तो अगर देश टैक्स के पैसे से चलता है तो स्विट्जरलैंड में तो कोई भी टैक्स नहीं है फिर कैसे चल रहा है यह बात मेरे समझ में नहीं आती थी पहले फिर मैंने समझने की बहुत कोशिश की और इसके लिए स्विट्जरलैंड का प्रवास भी किया मैं स्विट्जरलैंड गया ये जानने और समझने के लिए कि बिना एक पैसा टैक्स लिए हुए वो देश कैसे चलता है वहां की सरकार कैसे चलती है नेताओं के खर्च कैसे निकाले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है और वहां जाकर जब देखा सुना पढ़ा अध्ययन किया तो पता चला कि स्विट्जरलैंड की सरकार भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के दम पर चलती है आप जानते हैं वो हरामखोरी क्या है भारत के नेताओं की भारत के नेताओं की हरामखोरी ये है कि भारत के नेता भारत में भ्रष्टाचार करते ये आप सब जानते हैं और भारत के नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं ये अब आपको सुनाने की जरूरत नहीं है आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है ये हरामकोर नेता इतने निकृष्ट स्तर पर गिरे हुए हैं कि हमने उनको संसद में चुनकर भेजा था हमारे सवाल पूछने के लिए सवाल पूछने का भी पैसा खाते हैं इससे ज्यादा गिराई की कोई बात हो सकती है गिरावट की हमने जिस काम के लिए संसद में भेजा हमने जिस काम के लिए विधानसभा में भेजा और हम हमारे टैक्स के पैसे का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं पगार के रूप में वो नेता हमारा ही प्रश्न संसद में पूछने के लिए रिश्वत खाते हैं तो ये गिरावट कितनी है नेताओं में आज अंदाजा लगा लो तो भारत के नेता हर कदम पर रिश्वत खाते हैं और भारत की सरकार खुद कहती है कि प्रतिवर्ष भारत में 77 से अस्सी हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है प्रतिवर्ष माने भारत के नेता और अधिकारी हर साल सतहत्तर से अस्सी करोड़ रूपये भ्रष्टाचार में खा लेते हैं हर साल राजीव गांधी जब जीवित थे इस देश में तब उन्होंने एक सूत्र दिया था वो ये कि जब मैं एक रुपया दिल्ली से किसी गांव के व्यक्ति के ऊपर खर्च के लिए भेजता हूं तो मात्र पंद्रह पैसे वहां तक पहुंचता है पिचासी पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है सरकार हर साल भारत के नागरिकों के लिए बजट बनाती है और लगभग साढ़े चार से पांच लाख करोड़ रुपए खर्च करती है राजीव गांधी फॉर्मूले के अनुसार इसका पंद्रह प्रतिशत ही खर्च हो पाता है पिचासी प्रतिशत तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है तो आप अगर ये सोचें तो हर साल भारत में कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है ये सारा जो भ्रष्टाचार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का होता है यह कहां चला जाता है यह सारा का सारा भ्रष्टाचार जो लाखों करोड़ों रुपए का भारत में होता है यह स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। भारत के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाते खुले हुए हैं स्विस बैंक अकाउंट्स उनको कहा जाता है अब स्विट्जरलैंड देश कैसे चल रहा है बिना टैक्स लगाए हुए वो बात अब आपको समझ में आएगी स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं भारत में जैसे 40 बैंक है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसे स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं उनके कुछ नाम है बैंक ऑफ जीनीवा बैंक ऑफ ज्यूरिक बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ऐसी सैंतीस बैंकें हैं इन 37 बैंकों में भारत के हराम को भ्रष्टाचारी नेताओं के खाते खुले हुए हैं हर साल भारत में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है वो भ्रष्टाचार का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है अब स्विट्जरलैंड की जिन बैंकों में ये पैसा जमा होता है उन बैंकों को ये स्विट्जरलैंड की सरकार के इंस्ट्रक्शन है कि पैसा जमा करने वाले किसी व्यक्ति को ब्याज नहीं देना इंटरेस्ट नहीं देना उल्टा पैसा जमा करने वाले से ब्याज लेना सर्विस चार्ज के नाम पर तो भारत के ये भ्रष्टाचारी नेता स्विट्जरलैंड में जब पैसा जमा करते हैं तो इनमें से किसी नेता को ब्याज नहीं मिलता उस पैसे पर उल्टा जमा किए गए पैसे पर स्विट्जरलैंड की बैंकों को सर्विस चार्ज देना पड़ता है और सर्विस चार्ज कितना है साढ़े से शुरू होकर सोलह तक सर्विस चार्ज देना पड़ता है मैंने भ्रष्टाचार का सौ रूपया अगर स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा किया तो सोलह रूपये उसका देना पड़ेगा बैंक को सर्विस चार्ज में हजार करोड़ जमा किया तो उसके हिसाब से समझते जाओ 160 करोड़ देना पड़े तो भारत के नेता लाखों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा करके रखते हैं यहां भ्रष्टाचार करते हैं पैसा वहां रखते हैं उस पैसे से जो सर्विस चार्ज वो वहां की बैंकों को देते हैं बैंक वो पैसा अपनी सरकारों को देती है और स्विट्जरलैंड की सरकार उस पैसे से चलती है स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोई को टैक्स नहीं भरना पड़ता अर्थात स्विट्जरलैंड के नागरिक अमीर हैं क्योंकि भारत के नेता महाभ्रष्टाचारी और मानसिक रूप से गरीब हैं। इन भ्रष्टाचारी नेताओं के चलते ये देश गरीब है और स्विट्जरलैंड अमीर है अगर भारत में भ्रष्टाचार नहीं हो घोटाले ना हो लूटखोरी ना हो इन नेताओं के द्वारा अधिकारियों के द्वारा तो आज भी ये देश दस साल के ज्यादा समय में सोने की चिड़िया हो जाएगा अगर ईमानदारी से हम जितना टैक्स भरते हैं साढ़े सात लाख करोड़ रुपए, ईमानदारी से ही वो टैक्स का पैसा नेता हमारे विकास पर खर्च करना शुरू करें तो दस साल में वो पिचहत्तर लाख करोड़ रुपए होता है और पिचहत्तर लाख करोड़ रुपए इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए पर्याप्त होता है आप समझते हैं पिचहत्तर लाख करोड़ रूपये का मतलब यह हो गया कि एक एक भारतवासी को साढ़े लाख रूपये देना 107 करोड़ की आबादी है हर भारतवासी को साढ़े सात लाख रुपए दे दो तो 75 लाख करोड़ बैठेगा माने हर भारतवासी कम से कम लखपति तो हो ही जाएगा तो इस देश की गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है इस देश की गरीबी का कारण हरामपुर नेताओं के भ्रष्टाचार की वृद्धि है ये समझने की बात है और अब मैं आपसे यह कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टी में है कोई राजकीय पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने को कहे कि हम दूध के धुले हुए हैं पहले कुछ राजकीय पार्टियां कहती थी कि हमको देखो एक बार और भारत के नागरिकों ने उनको देख लिया और पता चला कि वो महाभ्रष्ट निकले दूसरे दस पैसे के बराबर भ्रष्ट थे तो वो पचास पैसे के बराबर महाभ्रष्ट निकले। तो।, तो अब हिंदुस्तान की कोई राजनीति पार्टी ये दम से नहीं कह सकती कि वो भ्रष्ट नहीं है हर पार्टी में भ्रष्टाचार है ऊपर से लेकर नीचे तक बस अलग बात ये है कि कब कौन पकड़ गया और कब कौन नहीं पकड़ा गया इसका मतलब यह हुआ है कि आज का पूरा राजनीतिक तंत्र ही भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है और दुर्भाग्य से हम कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र चल रहा है ये लोकतंत्र कहां है भाई ये तो लूट तंत्र चल रहा है पहले अंग्रेज लूटते थे टैक्स लगा के अब भारत सरकार लूट रही है आपको टैक्स लगा और टैक्स पर टैक्स आप भरते चले जा रहे हैं आपकी जेब खाली होती चली जा रही है और टैक्स लगने से महंगाई बढ़ती चली जा रही है महंगाई बढ़ने से गरीब लोगों की जिंदगी तकलीफ में आती चली जा रही है लेकिन हम हराम पर नेताओं को भ्रष्टाचार करने से कोई बाज नहीं आ रहा हर साल एक भ्रष्टाचार का मामला खुलता अगले साल उससे बड़ा खुलता है फिर और बड़ा खुलता है फिर और बड़ा खुलता है और मैं 10-15 साल से देख रहा हूं जितने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता हैं कभी जेल नहीं जाते कभी फांसी की सजा नहीं पाते गरीब लोग इस देश में 10-15 रुपए की चोरी में जेल में ठूस दिए जाते हैं लेकिन वित्त मंत्री स्तर के लोग जो तो हजारों करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार करें तो भी जेल नहीं जाते ऐसा न्यायतंत्र इस देश में चल रहा है ये हमारी कानून और न्याय की व्यवस्था है गरीब आदमी को जेल में डाल दो और बड़ी हाँ कोई गरीब आदमी गलती से किसी का मर्डर कर दे हिष्छा नहीं थी फिर भी गलती से हो गया तो चौदह साल जेल में सड़ता रहे और ये हरामकोर नेता जानबूझकर कर तीस तीस मर्डर करें पैंतीस पैंतीस मर्डर करें तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं आपको मालूम है हमारी संसद में 540 सांसद हैं लोकसभा में उनमें से 170 सांसद ऐसे हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं उनमें से एक सांसद तो ऐसा है जिसने सैंतीस मर्डर किए हैं और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती और जिस पार्टी में ये सांसद है उसके विपक्षी कहते हैं कि हमने भी ऐसे ही सांसदों को टिकट दिया उनकी पार्टी में 37 मर्डर वाला तो हमारे यहाँ 35 मर्डर वाला है तो तीसरे कहते हमारे यहाँ 34 मर्डर वाला है एक सांसद जिनको हथकड़ी लगनी चाहिए था तिहाड़ जेल में होना चाहिए था वो संसद में बैठे हैं कानून बनाने के लिए तो न्याय कैसे स्थापित होगा जरा बताओ इस देश में और ये जो हालत लोकसभा की है राज्यसभा की कोई इससे अच्छी नहीं है राज्यसभा में भी बहुत सांसद हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए और जो राज्यसभा लोकसभा की हालत है वो विधानसभाओं की हालत है हमारे भारत की विधानसभाओं में 4,250 हजार एमएलएज हैं जिनमें से 1,870 हजार आठ सौ एमएलएज नोटेड क्रिमिनल्स हैं जिनको जेलों में होना चाहिए उनको विधानसभाओं में कानून बनाने के लिए रखा गया है और मुझे दुख इस बात का है कि इन क्रिमिनल्स डकैर चोर उचक्के लुच्चे लफंगे बदमाश लोगों के खर्चे भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से होते हैं आप ईमानदारी से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं आपके टैक्स के पैसे से इनकी पगार मिलती है तनख्वाह मिलती है टीए मिलता है डीए मिलता है और ये हरामपुर इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन अपनी पगार बढ़ा लेते और संसद में सांसदों की पगार बढ़ाने का विधेयक जभी भी पेश होता है दो मिनट में पास होता है। भारत के लोगों के हित रक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो पचास साल नहीं बनता और सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने हो तो दो मिनट में कानून बन जाता है। हमारे भारत की आजादी के समय महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से एक वायदा किया था आज तक नहीं हुआ वो पूरा गांधी तो जी ने कहा था कि जिस दिन भारत में भारत के नागरिकों की सरकार बनेगी उसी दिन गाय की हत्या करने के विरोध में कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा ये गाय की हत्या रोकने का कानून अट्ठावन साल की आजादी के बाद भी नहीं बना है हर साल साढ़े चार करोड़ गाय की हत्या इस देश में होती है और भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें रुचि नहीं है कि गाय की हत्या रोकने का कानून बने लेकिन सांसदों के पगार और भत्ते बढ़ाने का कानून हर महीने दो महीने तीन महीने में बन जाता है और यहां तो कानून ऐसे भी बन जाते हैं कि एक व्यक्ति सांसद बना तीन महीने के लिए तो उसको जिंदगी पर्यंत पेंशन मिलती रहे वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलती रहे बीवी मर गई तो बच्चे को पेंशन मिलती माने जिंदगी भर की ठेकेदारी हो गई अगर एक बार आप सांसद बन गए या विधायक बन गए और वेतन भत्ता तो लेते ही हैं उसके अलावा फ्री हवाई जहाज टिकट फोकट की बिजली फोकट का पानी फोकट का घर क्या क्या उनको आप कल्पना कर सकते हैं जितना 400-500 लीटर हर सांसद को एक साल का फोकट का पेट्रोल मिलता है डीजल मिलता है उनके सेक्रेटरीज रखने के लिए वेतन अलग से मिलता है कागज पेन खरीदने के लिए अलग से पैसा मिलता है माने भारत के राजा महाराजा जिस तरह से लूट लूटखोरी करते थे उससे भी कई गुनी ज्यादा आजकल सांसद करते हैं और इसलिए हर नेता सांसद बनना चाहता है और पार्टी में घुसकर टिकट लेना चाहता है पार्टी भले उस टिकट को तो पैसे से बेचे लेकिन आदमी लेने को तैयार है क्योंकि उसे मालूम है कि जितना वो देगा पार्टी को उससे कई गुना ज्यादा पांच साल को मिल जाने वाला है इसलिए राजनीति अब एक धंधा बन गई है और इतना निकृष्ट धंधा बन गई है जिसमें वैश्यावर्ती से भी ज्यादा नीचे की गिरावट आ है। वैश्याओं को मैं मानता हूं वो नेताओं से अच्छी हैं क्योंकि जिससे पैसा लेती हैं रात भर उसी के साथ सोती हैं। ये नेता तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन किसी दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं इन हरामखोरों को बिल्कुल शर्म नहीं आता और सत्ता में जाने के लिए सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे गठबंधन होते हैं कैसे कैसे समझौते होते हैं जीवन घर जिनको गालियां देते रहे उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चलाते आप देखो ना कर्नाटक में दो पार्टियां एक दूसरे को जिंदगी भर से गाली दे रही हैं जनता दल एस और बीजेपी अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं ये है राजनीति की नैतिकता वैश्याएं भी बहुत ईमानदार होती हैं कुछ मामलों में नेता तो वैश्याओं से भी गिरे हुए हैं ऐसे हालात इस देश में हैं और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि ऐसे ही देश के लिए भगत सिंह की कुर्बानी हुई है ऐसे ही देश के लिए उधम सिंह की कुर्बानी हुई है ऐसे ही देश के लिए खुदीराम बोस की कुर्बानी हुई है और ऐसे ही देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा सालों साल भटकते रहे कभी जर्मनी कभी रूस कभी सिंगापुर और उस भटकन का आज ये नतीजा है कि भारत निकृष्ट स्तर के निराव से घिरा हुआ देश बना हुआ ऐसे देश में आप बोले तो जनसंख्या बहुत तरीके से गरीब नहीं है भ्रष्टाचार बहुत तरीके से गरीब है जनसंख्या बहुत तरीके से बेरोजगारी नहीं है भ्रष्टाचार बहुत तरीके से बेरोजगारी ऐसे देश में हम रहते हैं कभी कभी शर्म आती है कि ये देश भगत सिंह का है ऊधम सिंह का है चंद्रशेखर का है जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन को दांव पर लगाया इसलिए कि आने वाली प्रजा आने वाली पीढ़ी सुखी रहे अपना जीवन पूरा गांव पर लगाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी आप सब जानते हैं आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे टॉपर थे वो चाहते तो अंग्रेज सरकार की चाकरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे लेकिन आईसीएस में टॉप करने के बाद भी अंग्रेजों की सबसे ऊंची नौकरी को लात मार दिया ठोकर मार दिया और इस देश से निकल गए दूसरे देश में जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया आर्मी बनाई और उस आर्मी से भारत पर हमला भी किया अगर सुभाष चंद्र बोस को ये मालूम होता कि मेरे देश में आने वाले 50 साल के बाद इतने भ्रष्टाचारी नेता पैदा होते तो क्या वो ये संघर्ष करते भगत सिंह ने तो तेईस साल की उम्र में तय कर लिया पांचवी पर जाना है देश के लिए शहीद हो जाए भगत सिंह को अगर ये मालूम होता कि आजादी के बाद इतने हरामखोर भ्रष्टाचारी नेता पैदा होंगे तो क्या भगत सिंह अपनी कुर्बानी देता खुदीराम बोस ने तो अपनी उम्र के पंद्रहवें साल में इस देश में शहादत पाई अगर खुदीराम बोस को मालूम होता कि मेरे देश के नेता इतने भ्रष्टाचारी निकलेगी आजादी के बाद तो क्या खुदीराम बोस की कुर्बानी होती और ये दो तीन नाम तो मैंने आपको ऐसे ही गिनकर बता दिए भरत सिंह उधम सिंह खुदीराम बोस जैसे छह क्रांतिवीर के जिनकी कुर्बानियां हुई हैं जिनकी शहादत हुई है तब ये देश आजाद हुआ है पंद्रह अगस्त सैंतालीस को आजादी ऐसे ही नहीं मिली है इस देश को और अंग्रेजों ने थाल में रखकर हमको आजादी भेंट नहीं की है आजादी लाने के लिए हमने मूल्य चुकाया है कीमत चुकाई है छह लाख चालीस हजार क्रांतिवीरों की कुर्बानियां दी है दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ा आजादी के लिए दक्षिणी अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ साढ़े साल गुलाम रहा साढ़े चार साल की गुलामी से आजादी लाने में दक्षिणी अफ्रीका में मात्र नब्बे हजार कुर्बानियां हुई हैं दक्षिणी अफ्रीका के नब्बे हजार नेता तो शहादत में शहीद हुए और भारत में मात्र ढाई साल की गुलामी में छह लाख चालीस हजार कुर्बानियां हुई अल्जीरिया नाम का एक देश फ्रांस का गुलाम रहा तीन सौ साढ़े तीन सौ और अल्जीरिया में मात्र दस शहादत हुई कुर्बानियां हुई और वो देश आजाद हुआ लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश चिली रिका, कोलंबिया ये सब गुलाम रहे हैं अलग अलग समय पर ब्रिटेन के अमेरिका के लेकिन किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी आजादी लाने में छह लाख चालीस हजार क्रांतिवीरों की कुर्बानी दी है और ये कुर्बानी का मूल्य बहुत बड़ा है इसलिए दिल में दर्द होता है कि आजादी के 50 साल के बाद ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो भयलकर गरीबी बेरोजगारी भूखमरी में डूबा हुआ है जहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं नौजवान बिना रोजगार के सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं गरीबी दिन ब दिन, दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जनदलों से बीम कर फल खाने पड़ रहे हैं और उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं ऐसा दृश्य इस देश में देखने को मिलता है अभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है तो ये वो मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई ये इतना खराब हो गया है हमारा देश इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या तो मैं सभी को ये कहता हूं कि भाई दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो भारत की यह जो समस्या इतनी बढ़ी हुई है इसका भी समाधान है लेकिन इसका समाधान आपके पास है राजनेताओं के पास नहीं है आपके पास है पार्टियों के पास नहीं है आपके पास है सरकारों के पास नहीं है सरकारें बनती हैं और पार्टियां देश में सरकार बनाती हैं वो आप जानते हैं नितान्त स्वार्थ के लिए उसके पीछे कोई आदर्श नहीं होता उसके पीछे कोई मान्यता नहीं होती है कोई प्राथमिकता नहीं होती अगर कोई आदर्श होता मान्यता होती प्राथमिकता होती तो इस तरह के गठबंधन होते कभी जो जिंदगी भर एक दूसरे को गाली देते हैं वो मिलकर सरकार चलाते कभी इस देश ये तो सारी की सारी सरकारें सारी की सारी पार्टियां सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश इसमें कहीं भी नहीं वो तो जरूर आपको यह कहकर समझाएंगे कि हम सब देश के लिए करते हैं ये सब झूठ बात है वो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं नितांत स्वार्थ के लिए करते हैं क्योंकि देश के लिए करना है तो बिना सरकार में जाए बहुत कुछ हो सकता है बिना सरकार चलाए बहुत कुछ हो सकता है बिना पार्टियों में जाए बहुत कुछ हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो तो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं सभी सरकारों में नहीं जाते हैं सभी पार्टियां नहीं चलाते हैं सभी सरकार नहीं चलाते बिना सरकार में जराए बिना राजनीतिक दल बनाए हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं आप भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं आप चाहें तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं आप चाहें तो इस देश को फिर से अमीर और श्रीमंत देश बना सकते हैं अंग्रेज जब नहीं आए थे इस भारत में 400 साल पहले की एक छोटी कहानी बताता हूं ये देश बहुत अमीर देश था बहुत पैसे वाला देश था बहुत श्रीमंत देश था अंग्रेजों के आने से और विदेशियों के आने से ये देश गरीब हुआ है विदेशी अगर नहीं आते ये देश में तो ये देश कितना अमीर था मैं दो तीन देता हूं जानकारी देता हूं दस्तावेजों पर आधारित भारत के बारे में पचास हजार से ज्यादा दस्तावेज पिछले 12 साल में मैंने एकत्रित किए हैं अलग अलग स्थानों से घूम घूम कर लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी उसका नाम है उस हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में भारत के बारे में लाखों दस्तावेज हैं उनमें से पचास हजार हम लोगों ने इकट्ठे किए वो तो दस्तावेज बताते हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे विदेशी नहीं आए थे तो भारत दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर का देश था जिसकी आमंदनी हाइएस्ट इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा आमंदनी वाला देश था कितनी आमंदनी थी अंग्रेजों के आने के पहले तक इस देश की आमदनी पूरे दुनिया की आमदनी का 35 प्रतिशत होती थी माने जो टोटल वर्ल्ड इनकम है पूरे विश्व की जो सकल आमंदनी है उसका 35 प्रतिशत आमंदनी अकेले भारत की थी और दूसरी जानकारी कि दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसमें भारत का सामान तैंतीस बिक्री होता था मान्य वर्ल्ड मार्केट में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 33 प्रतिशत होता था अब विश्व के बाजार की कुल आमंदनी का 35 प्रतिशत भारत का था और विश्व के बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती थी उसका 33 प्रतिशत भारत बेचता था इसका मतलब क्या हुआ विश्व की लगभग एक तिहाई आमंदनी भारत के पास थी और विश्व का लगभग एक तिहाई एक्सपोर्ट भारत के कब्जे में था दूसरा कोई देश अगर भारत के सामने था कंपटीशन देने वाला था तो चीन था विश्व की कुल आमंदनी का 27 प्रतिशत हिस्सा चीन के पास था तैंतीस प्रतिशत भारत के पास था विश्व के बाजार में कुल 22 से 23 प्रतिशत सामान चीन के बिकते थे 33 प्रतिशत सामान भारत के बिकते थे अब जब कोई देश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो यह कैसे संभव हो सकता है कोई देश से निर्यात हो रहा है तो ये तभी संभव होता है जब उस देश में उत्पादन हो नहीं तो निर्यात किस चीज का करें अगर प्रोडक्शन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट क्या करें इसका अर्थ ये हुआ कि 33 प्रतिशत एक्सपोर्ट था वर्ल्ड मार्केट में तो हमारे यहां प्रोडक्शन कुछ होता होगा तो मैंने वो जानने की कोशिश की तो पता चला छत्तीस तरह के इंडस्ट्रीज इस देश में चलते थे जब इंग्लैंड में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी इंग्लैंड में इंडस्ट्री शुरू हुई 1760 के बाद जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और भारत में इंडस्ट्रीज चलती थी अंग्रेजों के आने के बहुत साल पहले से और यहां जो 36 तरह के उद्योग चलते थे उसमें सबसे बड़ा उद्योग था लोहा बनाने का उद्योग स्टील बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी होती थी और लोहा सबसे अच्छा भारत में इसलिए बनता था क्योंकि लोहे बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है आयरन ओर वो सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में ही है भारत में चार पांच राज्य ऐसे हैं जहां बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है एक कर्नाटक है दूसरा झारखंड है तीसरा आपका पड़ोसी छत्तीसगढ़ चौथा एक राज्य है बहुत छोटा सा उसका नाम है गोवा ये चार राज्यों में बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है और एक पांचवा राज्य है जहां कुछ कम क्वालिटी का आयरन ओर निकलता है वो है मध्य प्रदेश भी पता चला है कि उड़ीसा में भी बहुत अच्छे कच्चे लोहे का भंडार है जिसको निकालने के लिए और स्टील बनाने के लिए बाहर के देशों की कंपनियां जीव लपलपाते लपाते यहां ओडिशा में आ रही हैं आपने देखा कि नवीन पटनायक सरकार ने जो समझौते किए हैं विदेशी कंपनियों के साथ लोहा बनाने के लिए स्टील बनाने के लिए ये बाहर की कंपनियां क्यों आ रही हैं वो कॉस्को स्टील यहां क्यों आया इसलिए कि अभी पता चल गया थोड़े दिन से कि उड़ीसा में भी लोहे का भरपूर भंडार है अभी तक यह माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में ही कच्चा लोहा है झारखंड में है कर्नाटक में है गोवा में है मध्य प्रदेश में अब पता चला उड़ीसा में भी बहुत अच्छा लोहा है और ऊंची क्वालिटी का है इसलिए हर विदेशी कंपनी की नजर उड़ीसा पर लगी हुई है कि यहां आओ और कच्चा लोहा निकालो खोदकर और उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करो और उससे मुनाफा कमाओ भारत में ये लोहे की उद्योग हजारों साल पुरानी है और लोहा बनाकर हम बेचने का काम बहुत साल से करते रहे हैं और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हजारों साल तक लोहे का ही रहा है और आप सोचो कि जब हम लोहा बेचते थे आज से 500 साल पहले तो बदले में हमको सोना मिलता था चांदी मिलती थी हीरे जवानात मिलते उस जमाने में क्या होता था करेंसी नहीं चलती थी रुपया नहीं चलता हम लोहा बेचते थे बदले में सोना मिलता था लोहा बेचते थे चांदी मिलती थी लोहा बेचते थे हीरे जवाहरात मिलते थे आप सोचो दुनिया में ऐसा भी एक देश था कि लोहा बेचकर सोना कमाया और हजार सात हमने लोहा इतना बेचा कि भरपूर मात्रा में इस देश में सोना आ गया और सोना इतना ज्यादा आ गया कि भारत के नागरिकों ने सोने का न सिर्फ अपने जीवन में इस्तेमाल किया बल्कि बचे हुए सोने से इस देश में मंदिर बना दिए सोने के मंदिर इसी भारत में मिलते हैं दुनिया के किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है दुनिया के किसी देश में सोने का गिरजाघर नहीं है सोने के मंदिर इस देश में हैं। और आप क्या मानते हैं कि कितने सोने के मंदिर हैं मैं जब भारत के विद्यार्थियों से पूछता हूं बताओ भारत में कितने सोने के मंदिर हैं तो कहते हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक बस इसके आगे बताओ तो मालूम ही नहीं भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तेईस लाख अस्सी हजार सोने के मंदिर हैं और इन मंदिरों में या तो मंडपम सोने का है या तो छत्रपम सोने का है या तो दरवाजे सोने के हैं या तो खिड़कियां सोने की हैं या तो दीवारों पर सोने की कारीगरी की गई है या तो भगवान की मूर्ति सोने की है या भगवान की मूर्ति के ऊपर लगा हुआ छत्र सोने का है या दान पात्र सोने का है या रेलिंग सोने की है ऐसे 23 लाख से ज्यादा मंदिर हैं जो सोने के इस्तेमाल से बने हैं और इन मंदिरों में अभी कितना सोना आता है और 500 साल पहले कितना आता होगा कल्पना करें एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का जहां हर साल आज भी साढ़े तीन सो किलोग्राम सोने का दान आता है इतने गरीबी के बाद भारत में भारत में जब 44 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं तब इस देश में इस देश में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी जहां हर साल साढ़े तीन किलो सोने का दान आता है दूसरा मंदिर है वैष्णो देवी का जहां हर साल 280 किलो सोने का दान आता है ऐसे भारत में हजारों मंदिर हैं। जब 500 साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था तब इन मंदिरों में कितना सोने का दान आता होगा सोचो अब गरीबी के समय में इतना आता है तब कितना आता होगा और आपको शायद मालूम नहीं है तिरुपति बालाजी के सोने के दान का माने तिरुपति बालाजी के मंदिर में आए हुए सोने के दान का आंध्र प्रदेश की सरकार अपने बजट के लिए इस्तेमाल करती है यह स्थिति हमारे मंदिरों की है तो कोई देश सोने के मंदिर कब बनाता है जब उस देश में जरूरत से ज्यादा सोना आता है और जरूरत से ज्यादा सोना भारत में कहां से आया भारत की जमीन में तो सोना पैदा होता नहीं है भारत में सिर्फ एक जिला है कर्नाटक में कोलार जहां सोना निकलता है बाकी तो कहीं सोना निकलता नहीं है ये सारा सोना विदेशों से आया है और पिछले हजार साल जो हमने निर्यात किया लोहे का एक्सपोर्ट किया उसके बदले में ये सोना पाया है ऐसा देश रहा है भारत इसलिए इस देश को सोने की चुड़िया कहा गया और सिर्फ लोहे का ही निर्यात नहीं होता था इस देश से कपड़े का निर्यात होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी बहुत अच्छी थी मसालों का निर्यात इस देश से बहुत ऊंचे स्तर पर होता था दवाओं का निर्यात बहुत होता था आयुर्वेद में 36 तरह के प्रोडक्ट्स थे जिनका एक्सपोर्ट होता था उसके बदले में सोना चांदी हीरे जवानात मिलते थे और वो पैसा इतना अधिक था कि ये समृद्धशाली देश बना और ये सोने के चुड़िया देश बना और ऐसे इतनी बड़ी लूटवार एक एक मंदिर की हुई तो संपत्ति कितनी रही होगी समृद्धि कितनी रही होगी तो ये समृद्धशाली देश था पैसा वाला देश था श्रीमंत देश था इसलिए विदेशी इसको लूटने के लिए आए कुछ विदेशी आए अपनी सेनाएं लेकर इस देश को लूटने के लिए कुछ विदेशी आए जिन्होंने सेनाएं लूटने के बाद इस देश में राज भी किया और लगातार लूटते रहे और कुछ विदेशी ऐसे आए जिन्होंने कंपनियां बनाई और कंपनियों की मदद से लूटा और बाद में इस देश पर ढाई साल राज किया ये थे सब लूटे चाहे अंग्रेज हो चाहे फ्रांसीसी हो चाहे डच लोग हों चाहे मुगल बादशाह रहे हों चाहे खैबर दर्रे से आने वाले इस्लाम को मानने वाले या राजा रहे हों ये सब लुटेरे थे लूटने आए थे इस देश को कोई देने के लिए नहीं आया था कुछ यहां से ले जाने के लिए आए थे और ये लूट होती रही और हम मूर्ख लोग हिंदुस्तानी अपने को लुटवाते रहे और इस लूटवाने में हमारा जो एक सिद्धांत था वो सबसे ज्यादा मदद करता रहा अतिथि देवो भवन <coughs> जिसको भी कहो अतिथि देवो भवय मैंने कोई भी विदेशी लुटेरा आया अतिथि देवो भवय आ जाओ भाई खीरू पूड़ी खाओ लूट के लेके जाओ इस इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि दक्षिण भारत में केरल राज्य में कालीकट का एक राजा था झामोरीन उसने वास्को डीलामा को बुलाया अतिथि देवो भवय और वास्को डीलामा ने पूरे कालीकट को लूटा और झामोरीन की हत्या करके वो कालीकट का राजा बन गया वास्को इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि गुजरात में सोमनाथ के राजा ने महमूद गजनवी को बुलाया अतिथि देवो भवन और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के राजा की हत्या की और मंदिर को लूटकर सत्रह साल लगातार संपत्ति ले जाता रहा अतिथि देवो भवन हमको यह मालूम ही नहीं है कि अतिथि लुच्चे होते हैं लफंगे होते हैं लपट होते हैं बलात्कारी होते हैं लुटेरे होते हैं टाकू होते हैं हम मानते रहे कि अतिथि तो देवता होते हैं होते तो सतयुग में कलयुग में नहीं रामचंद्र जी का जमाना था तो अतिथि देवो भवे होते होंगे कृष्ण के जमाने में अतिथि देवो भवे होते होंगे आज घोर कलयुग में अतिथि खतरनाक भी होते हैं और हम अगर ये समझ पाते तो शायद अंग्रेज हमको लूट नहीं पाते और मुगल राजाओं की सल्तनत इस देश में चल नहीं पाती क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि अतिथि भी लुटेरे होते हैं डाकू होते हैं चोर बिच्चू के लुच्चे लफंगे होते हैं हमने हर अतिथि को आने दिया और लूट कर ले जाने दिया और ये सिलसिला चलता रहा लगभग दसवीं शताब्दी से लेकर उन्नीस तक अब क्या हुआ अब हमारे देश में फिर नेता ऐसे आ गए हैं जो विदेशियों को कह रहे हैं अतिथि देवो भवे आ जाओ फिर लूट के लेके जाओ इस देश हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना मनमोहन सिंह ये तो बाहर वालों को बुलाने के चैंपियन नवीन पटनायक डिप्टी चैंपियन और ये दोनों जाते हैं विदेश यात्राओं पर और विदेशियों को बुला बुला के लाते, आओ भाई उड़ीसा को लूट के लेके जाओ आओ भाई पूरे भारत को लूट कर लेके जाओ ये मनमोहन सिंह पिछले साल 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मनमोहन सिंह को डॉक्टरेट की डिग्री दी तो बदले में इन्होंने वहां भाषण दिया और भाषण सुनेंगे तो आपका शर्म से सिर्फ झुक जाए ऐसा भाषण दिया मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाजा खोला था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत को ढाई साल उसने लूटा था मैं दोबारा निमंत्रण देने आया हूं मैंने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं आप आइए और भारत को लूटकर लेके जाइए ये मनमोहन सिंह का भाषण 8 जुलाई सन दो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोला गया अगले दिन 9 जुलाई 2005 को लंदन के सब अखबारों में छपा कि भारतवासी 107 करोड़ लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए जो उनका प्रधानमंत्री इतनी गुलाम मानसिकता का जो अभी भी अंग्रेजों को भूला नहीं है और फिर भुलाने आ गया कि आओ और इस देश को लूट के ले जाओ और आप जानते हैं कि यह व्यक्ति जब से प्रधानमंत्री बना है तब से हर क्षेत्र इसने विदेशियों की लूट के लिए खोल दिया है भारत में आइए कोई भी क्षेत्र में लूटने के लिए आपका स्वागत है तो अब परिणाम क्या हुआ यह व्यक्ति जो आज भारत का प्रधानमंत्री है यही व्यक्ति लगभग पांच छह साल तक वित्त मंत्री भी रहा इस देश का उन्नीस से छियानवे तक इसने भरपूर मात्रा में विदेशी कंपनियों को बुलाया फिर इसके बाद जितने भी वित्त मंत्री आए उन्होंने भी इसी के रास्ते पर चलने का काम किया यशवंत सिन्हा आए उन्होंने भी विदेशियों को बुलाना शुरू किया लूट करवाने के लिए तो पिछले 10-12 वर्षों से इस देश में नीति चला दी है उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसमें विदेशियों को बुला रहे हैं लूट लूट के लेके जाओ, सारे दरवाजे खोल दिए लूट के और कितनी बड़ी लूट हो रही है इस देश की कुछ उदाहरण आपको देता हूं ताजा ताजा अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा भारत के हवाई जहाज जहां उतरते हैं और जहां से चढ़ते हैं हवाई अड्डों को लूट करने के लिए विदेशियों को खोल दिया है दिल्ली का हवाई अड्डा और बंबई का हवाई अड्डा दोनों विदेशी कंपनियों को लूटने के लिए दे दिया है आप जानते हैं ये दो हवाई अड्डों के पास चवालीस एकड़ जमीन है आप जरा ध्यान से सुनना दिल्ली हवाई अड्डा और मुंबई हवाई अड्डा दोनों के पास 44,000 हजार एकड़ जमीन है और एकड़ जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है माने दोनों हवाई अड्डों के पास लगभग 90 से पंचानवे हजार करोड़ रुपए की जमीन है और इन दोनों हवाई अड्डों को विदेशी कंपनियों को मात्र साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए में दे दिया ऐसे लूटने के लिए इस देश को खोल दिया है और अब जिस सरकार ने ये सारा धंधा किया गौरवधंधा किया कि दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे विदेशी कंपनियों को दे दिए वो विदेशी कंपनियां कह रही हैं कि हम यहां हर साल 1500-1600 सो करोड़ रुपए कमाएंगे 40 साल के लिए उनको दोनों हवाई अड्डे मिल गए तो 40 साल में 80 से नब्बे हजार करोड़ रुपए लूट कर लेके जाएंगे वो यहां ऐसे हमारा देश चल रहा है और भला हो कम्युनिस्ट पार्टियों का जिन्होंने ऐसे लूटखोर प्रधानमंत्री की सरकार को समर्थन दिया हो। मेरे बहुत सारे कम्युनिस्ट मित्र हैं सीपीएम में सीपीआई में मैं कहता हूं आप सरकार गिराते क्यों नहीं खुले आम यह सरकार विदेशियों के हाथ में देश की लूट करवा रही है 44,000 एकड़ जमीन जो 90,000 करोड़ रुपए की है आज के बाजार मूल्य पर उसको मात्र पांच से छह करोड़ में विदेशी कंपनियों को बेच दिया जिस सरकार ने और आपका खून अभी भी नहीं खोलता है सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते गिराते क्यों नहीं इस सरकार को तो कम्युनिस्ट कहते हैं यह सरकार जाएगी तो दूसरी आएगी तो आने दो और दूसरी सरकार भी ऐसा करे तो उसको भी गिराओ तीसरी करो उसको भी गिराओ और तब तक गिराते रहो जब तक कोई ठीक सरकार इस देश में नहीं आ जाए आपको क्या पड़ी है आपको तो सत्ता में जाना नहीं है आपको तो कुर्सी में बैठना नहीं है आपके मन में तो सत्ता का लोभ नहीं है लालच नहीं है तो फिर आप इस सरकार से मोह क्यों करते हैं इतना गिरती है तो गिरने दो कौन सी ऐसी खास बातें सोनिया गांधी में कांग्रेस में राहुल गांधी में जिसका मोह आपको जकड़ के बैठा हुआ है कि हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे भले देश को लूटने देंगे सरकार हम इसको गिरने नहीं देंगे कैसी लूटखोरी मची है आप सोचो दो हवाई अड्डे की दो बड़ी विदेशी कंपनी आ गई एक अफ्रीका की है और एक यूरोप की है दोनों लूटेंगी लूट के यहां से पैसे लेके जाएंगे हवाई अड्डे को विदेशी कंपनियों के लिए खोन दिया टेलीकम्युनिकेशन विदेशी कंपनियों के लिए खोन दिया टेलीकम्युनिकेशन कितना जबरदस्त लूटमारी का क्षेत्र है आपको अंदाजा है इस टेलीकम्युनिकेशन में विदेशी कंपनियों को इन्होंने बुलाया हज कंपनी आई फिर उसके बाद तीन चार और विदेशी कंपनियां आई इन कंपनियों ने आपको तो याद है एक एक मिनट की कॉल सोलह रुपए में करवाई है आपको एक मिनट बात किया आपने एयरटेल के फोन से हज के फोन से तो सोलह रुपए दिया है आज एक मिनट की बात आपको दो रुपए में तीन रुपए में हो रही है आप सोचो कितना लूटमार किया है इन लोगों ने जो आज एक मिनट बात फोन पर तीन रुपए में हो सकती है तो आज से तीन चार साल पहले भी वो तीन रुपए में ही होती थी लेकिन उसमें चौदह रुपए लूटा जाता था आपकी जेब से ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ लिबरलाइजेशन नहीं हुआ लूट का खुला खेल हुआ है इस देश में टेलीकम्युनिकेशन में भयंकर लूट किया इन्होंने भारत की और उसमें पूरी सौ विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट है ऐसे हमारे देश के हर सेक्टर को लूट के लिए छोड़ दिया विदेशियों के हाथ में पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनी आ गई सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आ गई टूथपेस्ट के लिए आ गई साबुन बेचने के लिए मंजल बेचने के लिए टमाटर की चटनी आम का अचार बेचने के लिए पाव रोटी डबल रोटी हर चीज विदेशी कंपनियां बेचे उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं परिणाम क्या हुआ चार साल पहले एक कंपनी आई थी लूटने के लिए अब भारत में साढ़े कंपनियां आ गई लूटने के लिए 400 साल पहले एक कंपनी लूटती थी हर साल 70 करोड़ स्ट्रगलिंग पाउंड अब साढ़े चार हजार करोड़ साढ़े चार हजार कंपनियां लूटती हैं हर साल एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का धन आजादी के पहले जितनी लूट होती थी, थी आजादी के बाद उससे हजार गुनी ज्यादा हो रही है और हम ताली पीट रहे हैं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं छब्बीस जनवरी मना रहे और लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है आप जरा छोटे छोटे हिसाब लगा के देखो अमेरिका की कुछ कंपनियां आई हैं भारत में बटाटा चिप्स बिकते हैं। बटाटा चिप्स माने आलू का चिप्स पटेटो चिप्स एक पैकेट खरीदो पंद्रह रुपए का आता है और उसमें आलू का चिप्स पटेटो चिप्स मात्र पंद्रह ग्राम ही निकलता है एक बार मैंने एक आलू के चिप्स का पटेटो चिप्स का पैकेट खरीदा रफल्स नाम के ब्रांड ने हमसे बिकता वो अमेरिकन कंपनी का जैसे ही उसको खोला तो उसमें आधे से ज्यादा हवा निकल जाती है। पोटेटो चिप्स को तो बहुत कम है हवा उससे ज्यादा है फिर मैंने खोल के उसको वजन कराया तो 15 ग्राम आलू का चिप्स निकला उसमें और 15 रुपए का मैंने तुरंत हिसाब जोड़ा कि अगर 15 रुपए का 15 ग्राम आलू का चिप्स है इसका माने एक किलो आलू का चिप्स हजार रुपए का है माने एक हजार किलो पोटेटो चिप्स बेच रही है एक विदेशी कंपनी जिसको आलू मिलता है इस देश में दो रुपए किलो तीन रुपए किलो हमारा किसान आलू पैदा करे तो वो बेचता है दो रुपए किलो और परदेशी कंपनी उस आलू से चिप्स बनाए तो बेचती है एक हजार रुपए किलो आप सोचो लूट कितनी बड़ी हो रही है और भारत देश के पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग वही आलू का चिप्स खा रहे हैं उनके घर में उनकी अम्मा के हाथ का बनाया हुआ आलू का चिप्स है लेकिन उनको पसंद नहीं आता क्योंकि अम्मा के हाथ का है क्योंकि अम्मा भी पसंद नहीं आती अब तो उसके हाथ का आलू का चिप्स क्यों पसंद आएगा वो तो विदेशी कंपनी का बनाया हुआ आलू का चिप्स खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं कितने इडियट हैं जरा इसका अंदाजा आएगा एक तो परदेशी कंपनी आई है वो पानी बेचे पंद्रह रुपए लीटर की पानी की बोतल एक्वाफिना अब पंद्रह रुपए लीटर का पानी बिकता है मेरे गांव में गाय का दूध दस लीटर का बिकता है गाय का दूध दस रुपए लीटर पानी पंद्रह रुपए लीटर और वित्त मंत्री को पूछो क्या हो रहा है तो कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है देश <laughs> पानी सस्ता है दूध महंगा दूध सस्ता है पानी महंगा डेवलपमेंट हो रहा है और उसको पूछो भाई ये एक्वाफिना कंपनी जो पानी बेच रही है पानी कहा अमेरिका से लाती है नहीं लाती पानी हमारे ही भारत का है हमको ही बेचती है और लूट कर मुनाफा अमेरिका लेके जा पानी तो फोकट में मिलता है बारिश होती है तो इंद्र देवता हमको पानी देते हैं फोकट में देते हैं उसका कोई खर्चा नहीं है ये कंपनी उसको बोतल में भर के पंद्रह रुपए लीटर में बेच देती है सोचो कितने हजार प्रतिशत होना एक परदेशी कंपनी विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेच रही है उसका नाम है मैगी दो रुपए किलो टमाटर की चटनी है और दो रुपए किलो टमाटर मिलता है आप हिसाब लगाओ कितने हजार प्रतिशत मुनाफा एक तो विदेशी कंपनी भारत में आके क्रीम बेच रही है। उस क्रीम का नाम है फेयर एंड लवली लगाने वाले कितने मूर्ख हैं मैं उनको पूछता हूं क्यों लगा रहे होंगे फेयर एंड लवली कहते हैं, हैं? इससे बोरापन आता है अच्छा फेयर एंड लवली लगाते सब गोरे होते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले कैसे रहेगा मैंने एक बार कुछ पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोगों के लिए एक परीक्षण किया एक भैंस को चार साल फेयर एंड लगाया रगड़ रगड़ कर लगाया आज तक वो गोरी नहीं हुई काली की काली फिर भी पढ़े लिखे इडियट्स को समझ में नहीं आता कि ये फेयर एंड से कोई गोरा नहीं होता जो गोरे हो जाते तो भैंस नहीं हो जाती <laughs> और यह फेयर एंड का रेट क्या है पच्चीस ग्राम चालीस की है 50 ग्राम 80 रुपए की 100 ग्राम 160 रुपए की 1 किलो 1600 रुपए की पर के इडियट लोग 1600 रुपए किलो फेयर एन लम्बी छुपड़ते हैं चेहरे पर 150 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते 1600 <laughs> रुपए किलो की क्रीम छुपड़ते हैं सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, इडियट हैं कि स्मार्ट हैं, अभी ये तय करना पड़ता कुछ विदेशी कंपनियां टूथपेस्ट बेचती है कॉलगेट क्लोजअप एप्सिडेंट सुबाका फॉरेंस 100 ग्राम टूथपेस्ट सत्ताईस रूपये का है एक किलो हो गया दो सौ का अब परेली के मूर्ख लोग क्या करते हैं दो सौ किलो टूथपेस्ट खरीद के और मुंह में रगड़ते और वॉश मेसिन में थूकते कैसे पागल लोग दो रुपए किलो की चीज रगड़ के थूक रहे और डेढ़ सौ रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं कहते हैं जी हम बहुत स्मार्ट हैं मैं कहता हूं ज्यादा स्मार्ट बनो पूछते हैं क्या करें मैं कहता हूं ये दो सौ सत्तर रुपए किलो का इतना महंगा टूथपेस्ट है इसको क्यों थूकते हो यही रोटी पे लगा लगा के खाओ गाय के घी से तो महंगा है और अब तो विज्ञापन में आता है कि कोलगेट में कैल्शियम है कोलगेट में फास्फोरस है तो रोटी पे लगा के खाओ तो कैल्शियम शरीर को काम आएगा फास्फोरस भी काम आएगा सब्जी खाने की क्या जरूरत है भाजी खाने की क्या जरूरत है कोलगेट और रोटी मिला के खाओ कोलगेट और चावल मिला के खाओ क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस है ऐसी लूटमार हो रही है इस देश में कोई कहानी इस देश की कहो लिमिट नहीं है इतनी लूट रहे और ये लूटखोरी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हैं एक विदेशी कंपनी आई है पेप्सी कोला दूसरी है कोका कोला वो पानी की बोतल बेच बेच के लूट रहे हैं इस देश को दस रुपए की बोतल बेचते हैं जो सत्तर पैसे में बनती है विज्ञापन का खर्च तीस पैसे आता है टैक्स एक रुपए जाता है एक रुपए दुकानदार को मिलता है मानो कुल तीन रुपए खर्चा कंपनी का होता है बोतल दस रुपए में बेचते हैं और पीने वाले उसको खरीदते हैं और सात रुपए मुनाफा एक बोतल पर उनको होता है हर साल सात सौ करोड़ बोतल बेचते हैं और पांच हजार करोड़ लूट के ले जाते हैं इस देश और जो भी ये पेप्सी कोका कोला पीते हैं उनको मैं पूछता हूं भाई क्यों पी रहे हो पांच हजार करोड़ रुपए देश का नुकसान हो रहा है तो कहते हैं हम इसलिए पीते हैं कि आमिर खान बोलता है ठंडा मतलब कोका को आमिर खान तो इसलिए बोलता है कि उसको बोलने का पैसा मिलता है आमिर खान को ठंडा मतलब कोका बोला ये बोलने का तीन करोड़ मिलता है और आमिर खान खुद कहता है कि मुझे पैसा मिले तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं पैसे के लिए ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले लोग क्या क्या करते हैं मैं एक उदाहरण देता हूं अमिताभ बच्चन जो अभी बहुत भयंकर रूप से बीमार है थोड़े दिन पहले तक यह कैडबरीज चॉकलेट का विज्ञापन करता था कैडबरीज एक विदेशी कंपनी है उसके चॉकलेट में कीड़े मिलते हैं कीड़े निकलते हैं बार बार बार बार ऐसा हुआ है कई बार उसके ऊपर केस चले लेकिन हर बार वो कंपनी अमिताभ बच्चन को पैसा देके बुलवाती है कि कैडबरीज चॉकलेट बहुत अच्छा है तो अमिताभ बच्चन विज्ञापन में क्या बोलता था अभी बीमार होने के पहले तक एक छोटी बच्ची आती है उसको बोलता देखो मैं तिरसठ बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता हूं तुम भी खाओ मानी ये एकदम अच्छी है सुरक्षित है मैंने एक दिन सोचा ये अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है तिरसठ बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाते और अमिताभ बच्चन का कुल उम्र तिरसठ बरस है और तिरसठ बरस से कैडबरीज चॉकलेट खा रहा है इसका मतलब क्या हुआ जिस दिन उसका जन्म हुआ उसकी अम्मा ने सीधे उसके मुंह में कैडबरीज का चॉकलेट किया उसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया सीधे कैडबरीज चॉकलेट किया और यही परिणाम हुआ कि अमिताभ बच्चन इतना गंभीर बीमार हुआ जो अम्मा का दूध पिया होता तो ये बीमारी क्यों आती पैदा होते ही कह परिस तो चॉकलेट खाया तो ऑपरेशन करना पड़ा आंते काट के निकालनी पड़ी हैं उसकी आपको मालूम है अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन हुआ डायवर्टिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है आंत को काट के निकालना पड़ता है अंतरियों को काट के इंटेस्टाइन को काट के निकालना पड़ता है क्योंकि वो सड़ जाती है वही हुआ है उसमें तो आप सोचो ये विज्ञापन करने वाले आमिर खान अमिताभ बच्चन सलमान खान ये तो ऐसे हैं पैसे के लिए कुछ भी करते आपने देखा ये पैसे के लिए क्या क्या करते हैं पैसे के लिए ये डांस करते हैं ज्यादा पैसा मिलो तो शर्ट उतार के डांस करते वो देखा सलमान खान हमेशा डांस करता टी शर्ट उतार देता एक बार हमने उसको पूछा भाई तुम ये शर्ट उतार के डांस क्यों करते है? तुमको कुछ खाज हो गई है खुजली हो गई है कुछ त्वचा रोग हो गया है कुछ स्किन डिजीज हो गई है क्यों बार बार शर्ट उतारते तो कहता मुझे शर्ट उतारने का पैसा मिलता है कितना सत्तर लाख तो मैंने कहा भाई सत्तर लाख मिलता है तो शर्ट उतारते हो करोड़ मिलेगा फिर क्या उतारोग पेंट उतारेगा दो करोड़ मिलेगा तो कुछ भी उतारेगा उसको कोई शर्म नहीं है उसको पैसा चाहिए ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले पैसे के लिए विज्ञापन करते हैं और भारत के पढ़े लिखे मूर्ख लोग ये विज्ञापन देखकर विदेशी चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्वालिटी है वास्तव में क्वालिटी नहीं है क्योंकि जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता आपने कभी टीवी चैनल पर गन्ने के रस का विज्ञापन देखा नींबू की शिकंजी का विज्ञापन देखा संतरे के रस का मौसमी के रस का विज्ञापन देखा नहीं क्योंकि इन सभी में क्वालिटी है पेप्सी कोक का भयंकर विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है क्वालिटी क्यों नहीं है क्योंकि पेप्सी कोक बनता है जिस केमिकल से वो केमिकल बहुत खराब है पेप्सिकोप बनाया जाता है चौदह केमिकल्स उसमें से पहला केमिकल है फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड से दुनिया में दो ही चीजें बनती हैं एक तो कोला को बनता है दूसरा टॉयलेट क्लीनर फिनाइल बनता है हार्पिक आपने देखा विज्ञापन आता है हार्पिक बेस्ट क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर एकदम झकाझक जग संडास को साफ करता है हार्पिक क्योंकि हार्पिक में फॉस्फोरिक एसिड है वही फॉस्फोरिक एसिड पेप्सिकोप में भी मिलाया जाता है जिस दिन मुझे ये पता चला कि हार्पिक और पेप्सी दोनों की क्वालिटी बराबर है उस दिन मैंने मेरे घर में पेप्सी से संडा साफ करके देखा बहुत अच्छा साफ हुआ मैंने एक बार क्या किया मेरे घर में 30 दिन एक महीने टॉयलेट साफ नहीं किया वो बहुत गंदा गंदा गंदा गंदा गंदा हो गया फिर मैं एक बोतल पैप्सी खरीद के लाया टॉयलेट पॉट को स्प्रे किया दो मिनट के बाद पानी से धोया तो झका झक सफेद व्हाइट एंड व्हाइट उस दिन से मैंने विज्ञापन करना शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर अब मुझे बहुत दुख होता है कि पढ़े लिखे इमीडिएट लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं और अकेले नहीं पीते घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते रहते हैं एक तरफ कहते अतिथि देवता होता उसी को संडा साफ करने का पानी पिलाते और अतिथि भी इतने मूर्ख हैं कि घर में घुसते ही कहते ठंडा लाओ मैंने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ और तो कहीं कहीं मैंने देखा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अगर ये पेप्सी को फोकट में मिले तो 20-20 बाटली गटक लेते हैं फोकट में मिल रहा है तो क्या सड्डा साफ करने का फी ये हिंदुस्तान पढ़े लिखे लोगों ने बिगाड़ दिया है मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं मैंने मेरी जिंदगी में आज तक बिना पढ़े लिखे नागरिक को पैप्सी पीते नहीं देखा <laughs> जो व्यक्ति अनएजुकेटेड है स्कूल नहीं गया कॉलेज नहीं गया वो हाईली इंटेलिजेंट है वो गन्ने का रस पीता है संतरे का रस पीता है मुसम्मी का रस पीता है नींबू के शिकंजी नारियल का पानी कुछ नहीं मिलेगा शुद्ध पानी पीता है लेकिन पढ़ा लिखा ईडिएट क्लास पेप्सी पीता है कोक पीता है तम सब पीता है और दूसरों को भी पिला फूकट में मिले तो बाटली तो बाटली कटक जाता परिणाम क्या होता है <coughs> परिणाम होता है पैप्सी कोक थम्सअप लिंका सिट्रा मिलिंडा ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनके दुष्परिणाम बहुत भयंकर है अब मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं भारत देश में हम लोगों ने पेप्सी कोका कोला कंपनी के खिलाफ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में केस करवाया पहले हमने हाई कोर्ट राजस्थान में किया बाद में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में किया उस मुकदमे में हमने पेप्सी कोका कोला कंपनी को, को यह कहा कि आप सिद्ध करो कि आपका यह जो पानी है यह सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें ऐसे कौन से केमिकल हैं जो इसको सॉफ्ट बनाते हैं तो यह मुकदमा चला कंपनी उसमें हार गई हम जीत गए क्यों हार गई क्योंकि भारत सरकार ने पेप्सी कोका कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक है जिसको वो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक उसको जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है मैसूर में उसका नाम है सीएफटीआरआई उस प्रयोगशाला में पैप्सी कोकाकोला की जांच की गई जांच करने से पता चला कि पैप्सी कोका कोला में जहर मिलाया हुआ है और वो जहर क्या है पैप्सी कोका कोला में एक दो नहीं चौदह जहर मिलाए हुए एक जहर है उसका नाम है डीडीटी डीडीटी डी आप समझते हैं मच्छर मारने के काम आता है मॉस्क्यूटो रिपेलेंट दूसरा जहर उसमें मिलाया हुआ है उसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गेमेक्सीन पाउडर अर्थात कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती इसी से बनती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड से वो पॉप्सिकोक में मिलाते हैं फिर तीसरी केमिकल उसमें डालते हैं उसका नाम है मेलाथियन फिर एक केमिकल डालते हैं एंडोसल्फाइन फिर एक केमिकल डालते हैं उसमें क्लोरोपाइरिफॉस ऐसे चौदह खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सिकोप बनता जब ये कंपनी का पेप्सिकोका कोला का केमिकल एनालिसिस मैसूर सीएफटीआरआई लेबोरेटरी में किया और ये रिपोर्ट आया कि ये भारत के काफी अखबारों में छपा टीवी चैनलों पर भी ये आया काफी इस पर चर्चा भी हुई उसी समय मेरे घर में एक समस्या हुई थी मैं उसकी कहानी सुनाता हूं मेरे माता पिता दोनों किसान हैं और खेती करते हैं उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले में हमारा गांव है हमारे घर में कपास की खेती बहुत होती है तो उसी समय जब ये कहानी चल रही थी प्रेप्सिको कोका कोला की हमारे घर की कपास की खेती पर भयंकर कीड़े आ गए पेस्ट आ गए इंसेक्ट आ गए तो मेरे पिताजी बहुत परेशान थे उन्होंने मुझे एक दिन फोन पर पूछा कि क्या करना है कपास की खेती बर्बाद हो रही है इतने सारे कीड़े आ गए हैं जंतु आ गए हैं इसको मारना है और हमने सब प्रयास करके देख लिया डीडीटी -डी स्प्रे किया नहीं मर रहे हैं मेलाथियान स्प्रे किया नहीं मरे बेंसिन एक्सा क्लोराइड स्प्रे करने से नहीं मरे अब क्या करना तो मैंने मेरे पिताजी से कहा कि आपने पेप्सिकॉक कि स्प्रे किया कहते हैं क्यों मैंने कहा ये चौदह केमिकल उसमें एक साथ मिले हुए हैं आप स्प्रे करो तो सब कीड़े मरेंगे तो पहले उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं फिर बाद में मैंने कहा नहीं मैं गंभीरता से कह रहा हूं आप करके देखो तो मेरे पिताजी ने खेत पर पैप्सीकोक स्प्रे कराया और 24 घंटे में सारे कीड़े मर गए फिर हमने क्या किया आज तक टीवी चैनल जो दिल्ली से चलता है उसके एक रिपोर्टर को हमारे गांव में बुलाया और ये पूरा उसको दिखाया उसने उसकी फिल्म शूटिंग किया फिर टीवी चैनल पर ये दिखाया और ये देखकर भारत के हजारों किसानों ने खेत में पेप्सिकोक स्प्रे किया और सबके कीड़े मरे आप सोचो इतना खतरनाक है पेप्सिको का कोला कि खेत में स्प्रे कर दो तो कीड़े मर जाए आप उसे गटागट पी रहे हो तो क्या होने वाला है हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पेप्सी कोका कोला की रोज एक बोतल कोई व्यक्ति सात साल लगातार पीता रहे तो उसको अंतरियों का कैंसर हो जाएगा और इसी अंतरियों के कैंसर को डायबर्टिकुलाइटिस कहते हैं यही अमिताभ बच्चन को हुआ है जिसमें उसके पेट की आंत को काट के निकालना पड़े हमारे वैज्ञानिक कहते हैं किसी छोटे बच्चे को रोज एक बोतल पेप्सी पिलाओ तीन साल में पैरालिसिस हो जाएगा पोलियो हो जाएगा हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कोई गर्भवती मां को अगर दो बोतल भी कोका कोला पिला दिया तो गर्भ में पलने वाले शिशु को विकलांगता आ जाएगी पैरालिसिस गर्भ में पलने वाले शिशु को हो सकता है वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंजेक्शन भर के कोका कोला या पैप्सिकोला किसी को लगा दो तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख में दो दो बूंद पेप्सी कोको डाल दो तो जीवन भर के लिए आंखों की रोशनी चली जाएगी वैज्ञानिकों का कहना है कि आपका कोई दांत अगर टूटा हुआ पेप्सी की बोतल में डाल दो तो दांत गल जाएगा दांत इतनी मजबूत चीज है कि कभी गलती नहीं है कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं तो पूरा शरीर जल जाता है दांत नहीं किसी के जलते अगर मुस्लिम पद्धति से किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करें 10 साल के बाद खड्डा खोद के निकालें तो दांत निकल आते हैं बाकी कुछ नहीं निकलता वो दांत इतने मजबूत हैं, लेकिन पैप्सिकोक की बोतल में डाल दो तो गल जाते हैं इतना खतरनाक है ये पैप्सिकोक और उसे भारत के पढ़े लिखे ईडीएड पी रहे हैं और पैसा अमेरिका को दे रहे हैं अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को दे रहा है आतंकवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और भारत देश में मार रहे हैं और पेप्सी पीने वाले पेप्सी पी रहे हैं और भारत माता की जय भी बोल रहे हैं काम भारत माता के पराजय का कर रहे हैं बोल रहे हैं भारत माता की जय ऐसा दुष्चक्र हमारे देश में चल रहा है जब ये दुष्चक्र बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया तो हमने केस किया केस में हम जीत गए कंपनी हार गई फिर हमने भारत सरकार को कहा कि इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करो तो सरकार ने कहा कि हम लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते क्यों तो वो बोलते हैं कि हमने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है उस समझौते में भारत की सरकार ने अमेरिका से कर्ज लिया है कर्ज लेने के लिए पेप्सी और कोका को भारत में लाइसेंस दिया है जब तक ये कर्ज हम वापस नहीं करेंगे तब तक लाइसेंस रद्द नहीं होगा फिर हम लोग राष्ट्रपति को मिले और राष्ट्रपति को कहा कि आपको विशेष अधिकार है लाइसेंस रद्द करने का सरकार तो नहीं करती आप लाइसेंस रद्द करो पेप्सी कोक तो राष्ट्रपति ने कहा मैं भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि तो भारत का राष्ट्रपति कभी कुछ नहीं कर सकता वो तो रबर का शिक्का होता है मोहर होती है प्रधानमंत्री जहां ठोक दे वहीं लग जाती है आपको मालूम है राष्ट्रपति कितना असहाय होता है अभी बिहार की असेंबली को भंग करने का आदेश दिया गया प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को रात बारह बजे मास्को में सोते हुए उठाया और उस आदेश पर हस्ताक्षर करा लिए राष्ट्रपति की ताकत नहीं थी मना करने की जबकि वो जानते थे ये गलत है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत सिद्ध किया राष्ट्रपति के पास कहने के लिए कोई मुंह नहीं है कि मैंने कैसे उस पर हस्ताक्षर किया भारत का राष्ट्रपति तो एकदम विकलांग होता है असहाय होता है वो सिर्फ शो पीस होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति के कई भाषण मैंने सुने हैं उनको मैं ई पर पत्र भी लिखता हूं वो जवाब भी देते हैं हर बार वो ये कहते हैं कि सन 2020 हजार भीश, भीश में भारत को महान बनाना है औद्योगिक देश बनाना है श्रीमंत देश बनाना है तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये कहते कहते तीन चार साल हो गया आपने किया क्या इसके लिए अगर आप इस दिशा में कि भारत को महान देश बनाना है श्रीमंत बनाना है पिछले तीन साल में कोई एक काम किया हो तो बताइए आप सिर्फ बोलते रहने से तो भारत महान नहीं हो जाएगा सिर्फ बोलते रहने से तो भारत श्रीमंत देश नहीं हो जाएगा जिन नेताओं के नीचे आप रह के काम करते हैं या जिन नेताओं के ऊपर आप रह के काम करते हैं वो तो इतने महाभ्रष्ट हैं कि भारत को खड्डे में ले जाके गिराना है इसमें लगे हुए हैं और आप रोज भाषण देते हैं कि भारत को महान बनाना है 2020 दो हजार बीस में देश बनाना है तो ये कैसे होने वाला कहते रहने से तो नहीं होने वाला कुछ करना पड़ेगा लेकिन राष्ट्रपति की मुश्किल है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस देश को तभी एक दिन मैंने उनको ईमेल किया कि आप तो कुछ कर नहीं सकते तो मैं क्या करूं एक साधारण आदमी की हैसियत से तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर लिखा मुझे उन्होंने कहा यू शुड वॉक वॉक वॉक एंड टॉक टॉक टॉक टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री मैंने तुम तो भारत के गांव गांव में जाओ और लोगों को यह पूरी कहानी सुनाओ लोग अगर इसको सुन लेंगे तो फिर कुछ करने लगेंगे करने लगेंगे तो भारत महान हो जाएगा मेरे कहने से नहीं होगा और जब मैं समझ गया कि उनकी विकलांगता और सहायता इतनी है कि वो कुछ नहीं कर सकते तब मैंने सोचा चलो मैं इतना तो करूं कि गांव गांव में जाऊं लोगों को भारत की कथा सुनाऊं और लोग ये कथा सुनकर कम से कम कुछ करें अपने जीवन में तो इतना तो करें कि पेप्सी को पीना बंद कर दें विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना बंद करें और अगर इतना भी लोगों ने किया तो इससे देश को हर साल एक लाख करोड़ रुपए बच जाएगा और 20 साल में ये देश फिर सोने की चुड़िया हो जाएगा। तो मैं आपके नगर में यही कहने आया हूं कि आप इस देश को बचाने के लिए कुछ करिए राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते सरकार कुछ नहीं कर सकती आप चाहें तो ये देश को बचा सकते हैं आप क्या करें जितनी विदेशी कंपनियों को सरकारें बुला रही हैं और उनको लूट का लाइसेंस दे रही हैं, उन कोई भी कंपनी का सामान आप खुद खरीदिए क्योंकि विदेशी कंपनी यहां आ रही है अपना माल बेचने के लिए हम भारतवासी उस माल को खरीदेंगे नहीं तो वो भाग जाने वाले हैं गांधी जी ने यही समझाया था कि इस इंडिया कंपनी को भगाना है तो उसका सामान खरीदना बंद करो लोकमान्य तिलक ने ये कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद करो तो भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा तो अगर अंग्रेजी माल का बहिष्कार करके हमने आजादी पाई है तो विदेशी माल का फिर बहिष्कार करो तो आजादी बच पाएगी मैं यही आपसे कह रहा हूं सरकार ने तो उदारीकरण वैश्वीकरण के नाम पर लूट की खुली छूट दे दी है विदेशी कंपनियों को आप भारतीय नागरिक एक संकल्प करो कि हम कोई विदेशी माल खरीदेंगे नहीं तो ये लूट बंद हो जाएगी और भारत देश फिर से स्वतंत्र हो जाएगा और समृद्धशाली भी हो जाए तो आप बोलेंगे कहां से शुरू करें यहीं से शुरू करो पैप्सिको का कोला पीना बंद करो और आप बंद करो तो आपके परिवार वालों को कहो वो भी ना पिए आपके पड़ोसियों को कहो वो भी ना पिए धीरे धीरे पूरे बोलागीर में पैक्सी को बिकना बंद हो जाए फिर एक जिले में हुआ तो दो जिले में हो जाए दो जिले से दस जिले में हो जाए और धीरे धीरे संपूर्ण उड़ीसा में हो जाए फिर पूरे भारत में हो जाए तो हर साल इस देश का हजारों करोड़ रूपये बच जाए फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है हम पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए आप नारियल का पानी पियो संतरे का रस पियो मौसमी का रस पियो गन्ने का रस पियो दही की लस्सी पियो गाय का दूध पियो कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध पानी पियो मैंने एक दिन हिसाब लगाया जितने रुपए का हम पेप्सी कोक पीते हैं उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए संतरे का रस पिए तो भारत के दस साल में सभी किसान करोड़पति हो जाए मात्र तो दस साल अगर भारतवासी विदेशी पैप्सी कोक बंद कर दे पीना और स्वदेशी गन्ने का रस संतरे का रस मौसमी का रस पीने लगे तो जितने रुपए का पैप्सी कोक बिकता है साल में इतने ही रुपए का गन्ने का रस मौसमी का रस बिके साल में तो 10 साल में हर किसान करोड़पति हो जाए माने हम भारत में क्रांति कर सकते हैं जो इतनी गरीबी की हालत में आज किसान है इनको अमीर बना सकते हैं श्रीमंत बना सकते हैं पेप्सी पीना बंद करें और थम्सअप लिंक का सिक्रा पीना बंद करें दूसरे दें तो भी ना पिए और आप अगर यहां से शुरू करें अपने जीवन को तो आगे धीरे धीरे चलता चला जाएगा आज आपने पेप्सी को पीना बंद किया कल आप सोचें कि हम विदेशी टूथपेस्ट भी ना खरीदें कॉल गेट क्लोज अप रेपोरेंट सी और क्यों ना खरीदें क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है मैंने आपको बताया वो बात हमेशा याद रखिए जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनकी क्वालिटी नहीं होती और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता कॉलगेट क्लोजअप में बहुत विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है क्वालिटी क्यों नहीं है क्योंकि कॉलगेट क्लोजअप बनता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से बोन पाउडर से एक बार हमने कॉलगेट क्लोजअप कंपनी के अधिकारियों को एक पत्र भेजा और कहा कि आप विज्ञापन में बोलते हो कि कॉलगेट में कैल्शियम है फॉस्फोरस है टूथपेस्ट में कैल्शियम फॉस्फोरस कहां से आता है तो वो कहते हैं कि जो वस्तु से हम टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस है अब वो वस्तु क्या है तो उन्होंने कहा मरे हुए जानवरों की हड्डियां हड्डियों में बहुत कैल्शियम होता है, है। फिर मैंने पूछा वो कौन से जानवरों की हड्डियां तो उन्होंने कहा सूअर की हड्डियां पिग्स की गाय की हड्डियां भैंस की हड्डियां बकरी बकरा इन सबकी हड्डियां इनमें कैल्शियम फॉस्फोरस है मैंने पूछा कहां से लाते हैं हड्डियां तो कहते हैं भारत में तीन हजार चलते हैं हर साल साढ़े चार करोड़ पशु कटते हैं उनका मांस बाजार में बिक जाता है हड्डियां कोई खरीदता नहीं तो हम ले लेते हैं उन्हीं हड्डियों को धूप में सुखाते हैं पाउडर बना मशीन में डालकर उससे टूथपेस्ट बनाते हैं और भारत के पढ़े लिखे शाकाहारी नागरिक रोज सवेरे सवेरे ये हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं और भगवान को पूजा करके आते हैं कुछ नागरिक मैंने ऐसे देखे हैं जो उपवास करते हैं लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों की चूरी घिसते हैं उपवास करते दस दस दिन उपवास करते बिना पानी का लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों का पाउडर घिस लेते और किसी किसी को मैं पूछता हूं भाई कॉलगेट क्यों करते हो तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है तो झाग तो शैंपू में भी बनता है झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है शेविंग क्रीम में तो सबसे ज्यादा बनता है शेविंग क्रीम ही लगा लिया करो धांतों पर शैंपू रगड़ लिया करो धांतों में क्योंकि बहुत तेज बनता है बहुत झाड़ इतने मूर्ख लोग हैं इस देश में जिनको समझता नहीं है कि झाग बनता है तो वो क्वालिटी नहीं है खतरा क्योंकि झाग बनाने के लिए कॉलगेट क्लोजअप के में केमिकल डाला जाता है सोडियम लॉरेल सल्फेट और वो कैंसर करता है दुनिया के सारे देशों में अमेरिका और यूरोप के देशों में डॉक्टर लोग कहते हैं मरीजों से कि टूथपेस्ट वो खरीदो जिसमें झाग ना बने मैंने सोडियम लॉरल सल्फेट से मुक्त हो और भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है और यूरोप और अमेरिका में जो टूथपेस्ट को झाग बनता है उस टूथपेस्ट के डब्बे पे स्टेच्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है चेतावनी वैधानिक चेतावनी टूथपेस्ट आर इंजोरियस टू हेल्थ ऐसी चेतावनी लिखी रहती है हम मालूम ही नहीं है भारतवासियों को कि कितना खतरा है टूथपेस्ट करना तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये टेस्ट मत करो नहीं तो कैंसर की शक्यता है कैंसर होगा आपको मुंह का कैंसर हो सकता है जीप का कैंसर हो सकता है गले का कैंसर हो सकता है फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें दांत साफ करना है तो दातुन करो ना नीम का दातुन बबूल का दातुन करंजी का दातुन कीकर का दातुन दातुन नहीं मिले तो दंतमंजन करो लाल दंतमंजन काला दंतमंजन बीको बजरी दंती कोई भी दंतमंजन दंतमंजन घर में बना लो बाजार से खरीदने की भी जरूरत नहीं थोड़ी हल्दी ले लो थोड़ा नमक ले लो दोनों को मिलाओ उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के दांत भेजो बहुत तो अच्छा दंतमंजन कोई गांव ऐसा नहीं जहां दंतमंजन ना मिले तो दंतमंजन करो वो अच्छा है दांत भी बचेंगे पैसे भी बचेंगे और देश का धर्म भी बचेगा ऐसे एक तीसरा निवेदन है कि जितनी विदेशी शेविंग क्रीम है पामोली वोल्ड स्पाइस एवेस्विक शल्टर डिटॉल इनका भी प्रयोग मत करो तो आप बोलोगे शेविंग क्रीम का प्रयोग न करें तो शेव कैसे बनाएं शेव बनाने का एक नया तरीका बता दो थोड़ा गर्म पानी ले लो गर्म पानी से चेहरे की मालिश करो फिर थोड़ा दूध ले लो दूध को चेहरे में रगड़ो दो तीन मिनट के बाद रेजर चलाओ बहुत क्लीन शेव होती है। मैं छह साल से कराऊ और इसके चार लाभ हैं सबसे बड़ा लाभ है कि दूध लगाओगे तो चेहरे की त्वचा एकदम नरम हो जाती है सॉफ्ट तो रेजर बहुत आसानी से चलता है तो ब्लेड की जिंदगी बढ़ जाती है पहले मैं शेविंग क्रीम से शेव करता था तो एक ब्लेड से मुश्किल से दो तीन बार शेव होती थी अब दूध लगा के करता हूं तो दस बार होती है ब्लेड का खर्चा बचा दूसरा लाभ यह है कि दूध लगाओ चेहरे पे तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लेंजिंग एजेंट है तो चेहरे पे रोज दूध लगाओगे गंदगी निकल जाएगी गंदगी निकलेगी तो चेहरा एकदम स्वच्छ और साफ हो जाएगा आप सब स्मार्ट हो जाएंगे फोगट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता दो दूध से दाढ़ी बनाओ मिल्क शेविंग करो फिर आप बोलोगे जी दूध नहीं है तो, तो दही से बना लो दही से भी दाढ़ी बनती है थोड़ा दही लगाओ रगड़ लगाओ और गेजर चलाओ बहुत तो अच्छी दाढ़ी बनती दही से जब मट्ठा बनाते हैं छाछ बनाते हैं तो क्रीम निकलता है वो क्रीम से दाढ़ी बनाओ तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती तो दूध से दही से दाढ़ी बनाना शुरू करो तो परिणाम क्या होगा दूध दही की बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा सब किसानों के पास जाएगा और किसान अमीर हो जाएंगे इस ऐसे ही स्नान करने के लिए विदेशी साबुन मत खरीदो लक्स लक्स बॉय, लाइफ बॉयोना पियर्स ये सब विदेशी है साबुन ही खरीदना है तो स्वदेशी खरीदो निरमा नीमा मैसूर संदल चंद्रिका मिडीमिक्स कुटीर मार्गो ये सब स्वदेशी है और आप चाहो तो बिना साबुन के ना आपको मालूम है भारत देश में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है महाशिवरात्रि का उसमें शंकर भगवान को स्नान कराते किस से साबुन से शंकर जी जॉनसन एंड जॉनसन से नहाते देखा लक्स लगाते हैं, मालूम? सारे लोग भगवान जी को नहलाते हैं दूध से और खुद नहाते हैं साबुन से कितने मूर्ख है भगवान जी को दूध से लहलाते खुद साबुन लगाते हैं है। अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में हासन जिले में बहुत बड़ा जयंती तीर्थ श्रवण बेड़गो वहां पर महावस्ती का विषेक हुआ और दूध से और जितने जैनियों ने महामस्तिका का विषय दूध से किया वो खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाते हैं ऐसे मूर्ख लोग आप भगवान जी दूध से नहाते हैं तो आप भी नहाओ और भारत में कहावत है दूध और नहाओ पूतो फलो कभी भी ये नहीं कहता कोई साबुन नहाओ और पूतो फलो दूध से नहाओ तो पूतो फलो तो दूध से नहाना शुरू करो आप कहोगे जी दूध बहुत महंगा है बहुत सस्ता है बीस रुपए लीटर में दूध आता है डेढ़ रुपए किलो साबुन है साबुन पंद्रह रुपए का सौ ग्राम है डेढ़ सौ रुपए किलो दूध है बीस रुपए किलो तो दूध साबुन से सस्ता है क्वालिटी में अच्छा है दूध से स्नान करो तो गंदगी निकलती है और त्वचा को कभी कोई रोग नहीं आता तो दूध का स्नान देश की अर्थव्यवस्था को बदलता है आपके शरीर को भी सुरक्षित रखता है और आपको मैं एक जानकारी देता हूं फाइव स्टार जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं दुनिया में सभी जगह मिल्क से ही क्लींजिंग होता है की सफाई दूध से ही होती है इसके अलावा कोई चीज नहीं है पूरी दुनिया तो आप भी दूध से नहाइए दूध से नहीं नहा सकते तो दूध में चने का आटा मिला के नहाइए मान बेसन मिलाइए उसका पेस्ट बनाइए उसको रगड़ के नहाइए मुल्तानी मिट्टी आती है उसको दूध में मिलाइए उसका पेस्ट बनाकर नहाइए ऐसे बहुत सारे उपाय है हमारे घर में साबुन की जरूरत नहीं जितना बन पड़े विदेशी वस्तुओं से दूर रहिए, विदेशी कॉस्मेटिक्स कभी मत खरीदिए फेयर एंड लवली क्लियर सिल्क क्लियर टोनमी किमामी पॉन्ड्स और मैंने आपसे बताया कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बनाए ये सब मूर्ख बनाते हैं हमने फेयर एंड लवली क्रीम के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक मुकदमा किया है मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग में वो एकदम चिक्कट काला है मद्रासी है तमिल है और इतना काला है जैसे उल्टा तवा तवा होता है ना जिसमें रोटी बना उसको उल्टा कर दो इतना काला, और 20 साल से फेयर एंड लवली लगाता है अभी तक बोरा हुआ नहीं तो उसकी तरफ से हमने मुकदमा लगाया है कोर्ट में अब मजा क्या आया कि जिस जज की अदालत में केस आया वो जज कहता है यार मेरे घर में भी यही समस्या तो उसने ऑर्डर दे दिया अब उसके ऑर्डर से हुआ यह है कि तमिलनाडु में फेयर एंड बिकना बंद हो गया लेकिन उड़ीसा में बिक्रा और जो फेयर एंड लवनी तमिलनाडु तो में काम नहीं कर रहा वो उड़ीसा में कैसे करेगा इसलिए आप ये फेयर एंड लवनी बंद करो फिर आप बोलोगे क्या लगाएं? कुछ मत लगाओ आप जैसे हो बहुत अच्छे हो आप बोलोगे जी क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है स्मार्टनेस क्रीम पाउडर से नहीं आती स्मार्टनेस गुण कर्म और स्वभाव से आती है आपके गुण अच्छे हैं कर्म अच्छा है स्वभाव अच्छा है आप बहुत स्मार्ट आप जरा सोचो हमारे समाज में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कैसे याद करते हैं मर गया बेचारा कितना ईमानदार था मर गया बेचारा कितना देश का काम करता है कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा कितना गोरा था कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा कितना फेयर लवली लग रहा था सुनाए कभी ऐसा मरने के बाद व्यक्ति की सुंदरता याद नहीं की जाती सोचाकर रंग याद नहीं किया जाता उसके कर्म याद किए जाते गुण याद किया जाता तो गुण कर्म को अच्छा बनाओ स्वभाव अच्छे बनाओ तो आप बहुत स्मार्ट ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कुछ होने वाला नहीं और मेरा आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि जब भी बीमार पड़ो तो विदेशी दवाएं कभी मत खाओ एनासिन नोवालसिन पैरा माइसिन जोटाजोन ऑक्सीजन जोटाजोन जितनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं एलोपैथी यह है, बिल्कुल मत खाओ गलती से भी मत खाओ फिर आप बोलोगे तो क्या करें बीमार पड़ गए तो मर जाए क्या दवा नहीं खाए तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप दवा खाओगे तो जरूर मर जाओगे ये मैं आपको चाहो तो लिखकर दे सकता हूं पे तो कि आपने अगर अंग्रेजी दवाएं खाई तो जरूर मरने वाले हैं क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो हर दवा के साइड इफेक्ट कोई दवा किडनी खराब करती है कोई लीवर खराब करती है कोई आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है कोई लंग्स को खराब कर देती है कोई कैंसर कर देती है कोई कुछ करती है अंग्रेजी दवाएं एक भी अच्छी नहीं और अंग्रेजी दवाओं को दुनिया भर में फैलाने वाले जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी अब उससे परेशान है और कहते हैं कि ये बहुत खतर तो है इसलिए अंग्रेजी दवाएं तो बिल्कुल सब खाइए फिर आप बोलेंगे तो क्या करें बीमार पड़ जाए तो भारतीय स्वदेशी दवाएं खाइए आयुर्वेदिक दवाएं गांव गांव में मिलती हैं हर जगह उपलब्ध है उनका प्रयोग करें और आयुर्वेदिक दवाएं आप कहेंगे बहुत महंगी है तो मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेदिक दवाएं बाजार से मत खरीदिए आपके घर में बहुत सारी दवाएं हैं उनका उपयोग करें आपके घर में आयुर्वेदिक दवाएं कहां आपके घर में जो रसोई चलती है ना किचन उसमें सब दवाएं ही दवाएं हैं आप जिनको मसाला कहते हैं मसाला कुछ भी नहीं है सभी मेडिसिन आपको पता नहीं है कि उनका उपयोग क्या है हमारे किचन में हमारे रसोई में एक भी ऐसी औषधि नहीं है जो काम ना करे शरीर को मैंने एक दिन सूची बनाई तो पता चला रसोई घर में एक सौ औषधियां हैं जो जीवन पर्यंत आपके ग्राम आती पता कर लीजिए कि वो किस काम आती है जैसे बहुत अच्छी औषधि है उसका नाम है हल्दी टर्बेरिक हल्दी के दो स्वरूप है हमारे यहां एक तो सूखी हुई हल्दी पाउडर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं और एक ताजा हल्दी आती है उसका रस निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताजा हल्दी का रस किसी भी कैंसर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है ताजा हल्दी का रस एंटी कैंसरस माना जाता है और अमेरिका ने हल्दी पर जो पेटेंट लिया है वो इसी बात के लिए लिया है कि हल्दी से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है आप पूछेंगे क्या है उसमें ताजा हल्दी जो होती है फ्रेश जो टर्मेरिक है उसका जब रस निकालें तो उसमें कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है यही केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है इसलिए हल्दी का भरपूर इस्तेमाल करिए और आप चाहेंगे तो जीवन पर्यंत कैंसर से बचे रहेंगे अगर ताजा हल्दी का रस एक चम्मच रोज सुबह पीते रहे तो और पाउडर वाली हल्दी जो है सूखी हुई हल्दी वो तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार इसकी सबसे अच्छी दवा कभी भी सर्दी खांसी हुई है हल्दी पाउडर लीजिए पानी में डालिए उबालिए और पानी को चाय की तरह से पीजिए सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब ठीक होगा हल्दी में थोड़ा शहद मिलाकर ले लीजिए तो टर्मसिलाइटिस की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म होगी खांसी कितनी भी खराब से खराब हो हल्दी का रस गर्म करके और थोड़ा शहद मिला ले लीजिए खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी हल्दी बहुत अच्छी मेडिसिन है अकेली एक हल्दी तेरह बीमारियों को ठीक करती है तो रसोई में ध्यान रखिए बहुत अच्छी औषधि है ये कभी बीमार पड़े तो इसका उपयोग करें. ऐसी एक बहुत अच्छी दूसरी औषधि है मैथी दाना पीले रंग का छोटा छोटा मैथी दाना होता है इसको रात को पानी में भिगोकर अगर इसका पानी पीना शुरू कर दें सवेरे सवेरे तो डायबिटीज ठीक होती है अर्थराइटिस ठीक होता है गाउट ठीक होता है ऑस्ट्रियो ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्ट्रियोपोरोसिस इस रोग ठीक हो जाते हैं खाली मेथी दाने के पानी से आप में से अगर किसी को भी डायबिटीज है आज से शुरू करिए रात को एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में डालिए सवेरे उस पानी को चाय की तरह से पीजिए और तीन महीने पी लीजिए आपको डायबिटीज जड़ मूल से खत्म हो जाएगा और संधि बात है अगर जॉइंट्स पेन होता है अर्थोराइटिस है वो भी दस बारह दिन में ठीक हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन है पेट में कब्जियत रहती है आठ दस दिन पानी पीजिए ठीक हो जाएगा खाली मेथी दाना तेईस बीमारी ठीक करता है ऐसे ही हमारे रसोई में एक औषधि है दालचीनी एक दालचीनी अड़तालीस रोग ठीक कर देता है मोटापा ज्यादा हो गया है तो दालचीनी से ठीक होता है आदमी बहुत पतला है वजन बढ़ाना है तो दालचीनी से बढ़ जाता है दालचीनी से किसी भी तरह का बुखार माने फीवर खत्म होता है दालचीनी से किसी भी तरह का टॉन्सिलाइटिस केस ठीक होता है बिना ऑपरेशन टॉन्सिलाइटिस ठीक करना दालचीनी बेस्ट मेडिसिन एक दालचीनी अड़तालीस रोग में काम आती है ऐसे ही हमारे घर में जितनी भी सब्जियां हैं सभी सब्जियां एंटी है एंटी है सभी सब्जियां लौकी की सब्जी है जिसको दूधी बोलते हैं अगर इसका रस रोज सवेरे एक गिलास पिए तो कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट भी ठीक होता है स्वामी रामदेव जी ने लाखों लोगों का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट खत्म कर दिया लौकी के रस से और चैलेंज के साथ चुनौती के साथ हमारे घर में बहुत मेडिसिन है आपको बाजार से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं और मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता के जाता हूं जो आप याद रखें तो जीवन भर काम आएगी आप बीमारी मत पड़िए स्वस्थ रहिए जीवन भर स्वस्थ रहना बहुत आसान है बीमार पड़े दवा खाएं दवा खा के स्वस्थ हो वो कोई अच्छी बात नहीं है आप बीमारी ना पड़े स्वस्थ रहें स्वस्थ रहने के तीन चार सूत्र हैं जो बहुत ही सरल है भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र दुनिया का सबसे अद्भुत है जो स्वस्थ रहने के तरीके बताता है बाकी जितने भी चिकित्सा शास्त्र है एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो वो सब कहते हैं कि पहले बीमार पड़ो फिर हमारे पास आओ हम ठीक करोगे आयुर्वेद कहता है बीमारी मत पड़ो अद्भुत है और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में सैकड़ों ग्रंथ हैं शास्त्र हैं उनमें से एक मैंने बहुत पढ़ा है उसका नाम है अष्टांग हृदय अष्टांग हृदय में 2000 सूत्र हैं किसी भी व्यक्ति को निरोगी होने के उस 2000 में से चार सूत्र मैंने निकाले हैं और उनका मेरे जीवन में 18 साल से उपयोग करता हूं आज तक बीमार नहीं पड़ा आप भी उपयोग करें तो आप भी स्वस्थ रहेंगे वो तो चार सूत्र क्या है बहुत सरल है कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत बिना दवा खाए जीवन चला सकता है इसका उदाहरण मैं आपको मेरे जीवन से देता हूं पिछले 15 साल से मैं हर साल एक लाख किलोमीटर का प्रवास करता हूं कभी उड़ीसा कभी आंध्र प्रदेश कभी तमिलनाडु कभी केरल कभी उत्तर प्रदेश कभी कहीं अलग अलग जगह का खाना खाता हूं अलग अलग जगह का पानी पीता हूं कोई तकलीफ नहीं मुझे न डायबिटीज की तकलीफ है न ब्लड प्रेशर की है न हाइपर कोई तकलीफ नहीं साल तो हो गया मैंने कोई दवा नहीं खाई आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए ये अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है और अगर आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से देखें बाबा रामदेव हैं 10-12 साल से योग के शिविर करते हैं आज तक उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई कोई डॉक्टर के पास नहीं गए कैसे हो सकता है ये? ये बहुत आसान है आप अगर अपने जीवन की कुछ गलत आदतों को छोड़ दें तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा वो गलत आदतें क्या हैं अगर हम उनको छोड़ें स्वस्थ रहें तो स्वस्थ रहने के लिए चार पांच काम छोटे छोटे करें सबसे पहला काम है जो आयुर्वेद का अष्टांग हृदय कहता है शास्त्रों में कहा है मैंने तो वहां से लेकर अपने जीवन में प्रयोग किया वो सूत्र ये है कि भोजनांत विषमवारी माने भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के जैसा है अर्थात भोजन के बाद पानी ना पिए ये एक सूत्र है आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है अगर खाना खाया है तो एक घंटे के बाद पानी पिए कभी भी तुरंत पानी ना पिए क्यों जब आप खाना खाते हैं तो पेट में जिस स्थान में खाना एकत्रित होता है उसको जठर कहते हैं वहां पर अग्नि प्रदीप्त होती है उसको जठराग्नि कहते हैं जठराग्नि से ही भोजन का पाचन होता है अब जैसे ही आपने खाना खाया जठाग्नि प्रदीप तो अब आपने ऊपर से बैठ गए पानी पी लिया शांत हो गई अग्नि शांत हो गई तो, तो खाना नहीं बचेगा खाना नहीं बचेगा तो सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सौ से ज्यादा रोग पैदा तो जितना आपका शरीर गर्म होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर की गर्मी है उतना ही गर्म पानी पिए तीसरा सूत्र है पानी कभी भी पिए तो सिर्फ करके पिए और जैसे चाय पीते हैं गर्म दूध पीते हैं सिप कर करके एक साथ गडगट गडगेट पानी ना पिए थोड़ा सिप लिया फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर बाद हमेशा सिप करके पानी पिया तो इसका कारण क्या है मुंह में जो स्लाइबा है लार बनती है वो ज्यादा अंदर जाती है सिप करके पानी पीने से और स्लाइवा है लार है वही बात पृथ्वी कफ को संतुलित रखता है तो निरोगी होना बहुत आसान और चौथा और आखिरी नियम है जो मैंने अपनाया है वैसे तो दो नियम है वो है कि सवेरे ही सवेरे सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पिए मुंह साफ करने से पहले भी पानी पिए कम से कम तीन गिलास और उसके बाद टॉयलेट में जाएं। तो ये चार नियम है सबसे पहला नियम भोजन के बाद पानी ना पिए एक घंटे के बाद पिए दूसरा नियम पानी हमेशा हल्का गर्म करके पिए तीसरा नियम पानी सिप करके पिए बार बार जब भी छोड़ थोड़ा थोड़ा और चौथा भोजन सवेरे सवेरे सोकर उठें, तो बिना मुंह धोए सबसे पहले पानी पिए ये चार नियम का पालन आप करें तो जीवन में रोग आएगा ही नहीं आप निरोगी रहेंगे दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टरों के पास जाने नहीं। ये चार सूत्र का पालन मैं कर रहा हूं और मैं पंद्रह साल से निरोगी हूं यही चार सूत्र का पालन स्वामी रामदेव भी कर हैं इसलिए उनको तो कोई रोग नहीं है और वो चैलेंज से कहते हैं कि कोई डॉक्टर आके मुझे एग्जामिन करे और बता के दिखाए कि मुझे फिर आप क्यों नहीं हो सकते आप अपनी आदतें बदल दीजिए आप निरोगी हो जाएंगे दवा खाने के चक्कर में ही फंसने की जरूरत है पर एक छोटी सी आखिरी बात और बोलता हूं कि जो गलती से कभी आप रोगी हो जाएंगे कोई गंभीर रोग आपको आ जाएंगे तो भी दवा के लिए अंग्रेजी दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं एलोपैथी खाने की जरूरत नहीं आपके हर गांव में एक बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं जिसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं वो दवा है गाय का मूत्र गोमूत्र आपको शायद मालूम है या नहीं अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र को भी पेटेंट कराया है क्योंकि गाय के मूत्र से सौ से ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है और वो गाय का मूत्र भारत के गांव गांव में उपलब्ध है आपको कभी कोई बीमारी आ गई जैसे डायबिटीज हो गई अर्थराइटिस हो गया ब्रोंकाइटिस हो गया ब्रोंकेल हो गया अस्थमा आ गया इन सब बीमारियों में 25 मिलीग्राम गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट भी बस इतना ही करना तीन महीने में ये सब बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी सावधानी इसमें इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र पीना है वो तो गाय स्वदेशी होनी चाहिए देशी गाय विदेशी गाय का मूत्र नहीं पी लेगा नहीं तो उल्टा परिणाम आएगा विदेशी गाय माने जर्सी होलेस्ट्रियन फ्रीजियन ये तो विदेशी गाय है इसका मूत्र नहीं पीना जब में पीना देशी गाय का हां उड़ीसा की जो देशी नस्ल की गाय है छत्तीसगढ़ की देशी नस्ल की गाय है हरियाणा की पंजाब की राजस्थान की बहुत सारी देशी नस्ल की गायें हैं, उनका मूत्र लेना अभी देशी विदेशी गाय की पहचान कैसे होती है गाय के शरीर में एक कंधा होता है पीठे पीठ पर तो जिस गाय को कंधा बहुत ऊंचा है वो देशी गाय है और जिसको वो कंधा नहीं है वो विदेशी गाय है तो पहचान बहुत आसान फिर कुछ लोग कहते हैं गाय का मूत्र ले, ले कैसे इकट्ठा कैसे करें देशी गाय जब भी मूत्र देती है ना तो उसका टाइम फिक्स है हां घड़ी मिला के आप देख सकते हैं कभी भी देशी गाय के बच्चे को दूध पीने के लिए आप छोड़ो तो तुरंत मूत्र देती है उसी से मैं डब्बा भर लू और गाय कभी पैसा मांगती नहीं मूत्र देने की अब डब्बा भर लिया बोतल में रख लो और गाय का मूत्र कभी खराब नहीं होता एक दिन दो दिन दस दिन बीस दिन पच्चीस दिन महीना दो महीना साल दस साल बीस साल पचास साल उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं तो टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं और साइड इफेक्ट कुछ नहीं तो गाय का गुत्र भी हुआ कोई भी बीमारी में डायबिटीज है अर्थराइटिस है ड्रमकाइ्रियस है ड्रोमकियल न्यूमोनिया है अस्थमा है ट्यूबरकुलोसिस है कोई भी बीमारी का नाम लो आप गोलमूत्र पियो और बीमारी शरीर के बाहर के हिस्से में है तो इस्तेमाल करो बाहर से जैसे आंख में कोई बीमारी है मोतियाबिंद आ गया ऑपरेशन नहीं करना चाहते गाय का मूत्र एक बूंद आंख में डालो महीने डेढ़ महीने में मोतियाबिंद निकल जाए ग्लूकोमा हो गया आंख से दिखाई नहीं दे रहा है गाय का मूत्र डालना शुरू करो बीस पच्चीस दिन में बहुत अच्छा दिखने लगे रेटिना डिटैचमेंट हो गया है गाय का मूत्र डालो रेटिना ठीक हो जाता है आंख की कोई बीमारी है गोमूत्र उसमें डालो कान की कोई बीमारी है गोमूत्र अंदर डालो शरीर पर घाव हो गया है भर नहीं रहा है तो गोमूत्र डालो बाहर से भी गोमूत्र प्रयोग होता है अंदर से भी और गोमूत्र चरक संहिता में सबसे अच्छी औषधि है साढ़े तीन साल पहले चरक ऋषि ने कहा कि गोमूत्र सर्वोत्तम औषधि है और आज वो सिद्ध है कि गोमूत्र सच में सर्वोत्तम औषधि इसलिए गाय को मूत्र के लिए पालुक दूध मिले तो बोनस है असली तो मूत्र है उसका हां बहुत सारे किसान क्या करते हैं जब तक गाय दूध देती है तब तक, तक रखते हैं फिर बेच देते हैं क्यों बेच देते है? कहते हैं मूत्र दे रही है तो दूध नहीं दे रही मूर्खों को मालूम नहीं है कि मूत्र दूध से ज्यादा कीमती है। क्योंकि गाय के मूत्र से अगर आप दवा बनाओ तो साल में लाख रुपए की दवा बनती है और बाजार में आप उसे आसानी से बेच सकते हैं एक गाय जो बिल्कुल दूध न दे वो साल में लाख रुपए की इनकम देती है इसलिए गाय को पालके हो तो मूत्र के लिए पालो दूध मिले तो बोनस हां असली मूत्र और मूत्र का उपयोग भरपूर तरीके से दवाओं के लिए आप करो आंख की दवा कान की दवा शरीर के बाहर के हिस्से में खाद हो गई खुजली हो गई एक्जिमा हो गया सोराइसिस हो गया वो मूत्र से मालिश कर दो सब ठीक हो जाता है और अगर आप खेती करते हैं और किसान है तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर मिलाकर गुड़ के साथ अगर खेत में डालना शुरू करो तो यूरिया डीएपी की भी जरूरत नहीं पड़ती बिना यूरिया बिना डीएपी भरपूर फसल ले सकते हैं। गाय का गोबर गाय का मूत्र गुड़ और उड़द की दाल का आटा ये चारों चीजों को मिलाओ और खेत में डालो एक एकड़ खेत है तो 10 किलो गोबर 10 लीटर मूत्र एक किलो गुड़ और एक किलो आटा ये चारों चीजों को मिलाओ 20 दिन रखो फिर 100 लीटर पानी मिलाकर खेत में स्प्रे कर दो बिना यूरिया डाले आपको भरपूर फसल मिलेगी और अद्भुत खेती होती है इससे यूरिया डीएपी के हजारों करोड़ रूपये के खर्चे इससे कम हो सकते हैं तो गाय का गोबर बहुत कीमती है मूत्र बहुत कीमती है दूध तो कीमती है ही गोबर और मूत्र भी कीमती है इसलिए गाय पालो तो गोबर मूत्र मिलेगा दूध भी मिलेगा और पुण्य मिलेगा क्योंकि गाय के बारे में कहा जाता है उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं तो उसकी सेवा किया तो मैंने सभी देवताओं की सेवा हुआ तो ये लोग सुधरेगा पर लोग भी सुधरेगा हां मैं तो सबको बोलता हूं स्कूटर बेचो गाय खरीदो मोटरसाइकिल बेचो गाय खरीदो क्योंकि ये स्कूटर मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल डालते हो धुआं निकालता है और वो धुएं से ट्यूमरकोलोसिस होती है अस्थमा होता है गाय को घास चारा खिलाओ तो मूत्र निकालती है मूत्र से दवाएं बनती है गोबर निकालती है उससे खेत की खाद बनती है तो डीजल पेट्रोल जलाने वाली मशीनों से अच्छा गाय रख लो और गाय की संख्या अगर बढ़ाई हमने तो इस देश में सच में बहुत समृद्धि आएगी क्योंकि मैंने काफी हिसाब निकाला है एक गाय दूध न दे तो लाख रुपए साल की इनकम देती है दूध दे तो डेढ़ लाख रुपए साल की इनकम देती है 20 साल तक स्वदेशी गाय जिंदा रहती है लगभग 35 लाख रुपये इनकम देके जाती है और पूरी जिंदगी में मुश्किल से डेढ़ दो लाख रुपए का चारा खाती है और पैंतीस लाख की इनकम देती है अगर हमारे देश में हर किसान के पास एक गाय और पांच एकड़ खेत हो तो कोई भी किसान श्रीमंत हो सकता है ये आप समझ लो और दूसरों को समझा दो तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही इनका आप जीवन में पालन करो और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करो तो परिणाम क्या होगा विदेशी कंपनियों की दवाएं नहीं बिकेंगी पैंतीस करोड़ रुपए देश का बचेगा विदेशी कंपनियों के कॉस्मेटिक्स नहीं बिकेंगे चौदह पंद्रह हजार करोड़ वहां बचेगा। विदेशी कंपनियों का साबुन नहीं बिकेगा मंजन नहीं बिकेगा हजारों करोड़ रुपए और मैंने पूरा हिसाब लगाया कि किसान अगर विदेशी खाद खरीदना बंद कर दें विदेशी दवाएं खरीदना हम बंद कर दें विदेशी सामान खरीदना बंद कर दें तो साल में एक हजार करोड़ रुपए रचेगा देश का और दस साल में यह देश सोने की चिड़िया बनेगा तो ये अभियान हम चलाएं तो देश को समृद्धशाली बना सकते हैं ये ताकत हमारे पास है सरकार के पास नहीं है इसलिए मैं आपके पास ये कहने आया अगर सरकार में ये ताकत होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता मैं खुद भी सरकार में चला जाता मेरी कम से कम इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं सरकार में जा सकू लेकिन मैं जानता हूं कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती इस देश में जो कुछ हो सकता है वो आप कर सकते हैं है, वह कर सकता है तो आप ये करें और हम करें हम मिलकर करें और ये होगा कैसे अपने जीवन में एक सूत्र बनाए और वो सूत्र है बी इंडियन बाय इंडियन भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें भारतीय बने तो इसमें चार बातें आवश्यक हैं कोई भी व्यक्ति को हम जब कहें कि आप भारतीय बनो तो क्या क्या आधार हैं भारतीय होने के चार आधार होते हैं जिससे हम भारतीय होंगे पहला आधार भारतीय भाषा उपयोग करें दूसरा आधार भारतीय भूषा उपयोग करें भूषा माने वस्त्र तीसरा आधार भारतीय भोजन करें और चौथा आधार भारतीय भेषज औषधियों का उपयोग करें ये चार चीजें आप करेंगे तो भारतीय बनेंगे और अंत में भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें जो जीवन के लिए आवश्यक है भारतीय भाषा का अर्थ है आपकी भाषा उड़िया है तो उड़िया प्रयोग करें किसी की तेलुगु है तेलुगू तमिल है तमिल कन्नड़ है कन्नड़ मल्लम मलयालम संस्कृत है संस्कृत भारतीय भाषा का प्रयोग अंग्रेजी के चक्कर में ना फंसे अंग्रेजी दुनिया की सबसे खराब भाषा है अभी थोड़े दिन पहले मैंने सेक्रेटरी जनरल यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र भेजा अंग्रेजी में उन्होंने उत्तर नहीं दिया किसी ने मुझे बताया कि वो अंग्रेजी में उत्तर नहीं देते हैं तो हम फ्रेंच में भेजो तो मैंने फ्रेंच में भेजा थोड़ी मैं फ्रेंच जानता हूं उनका उत्तर आया फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा आप अंग्रेजी में कामकाज क्यों तो नहीं करते संयुक्त राष्ट्र महासभा का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन होता है काम फ्रेंच में होता है मैंने पूछा आप फ्रेंच में काम क्यों करते अंग्रेजी में क्यों नहीं करते तो उन्होंने उत्तर दिया ये जो अंग्रेजी है ना ना इंग्लिश इज द मोस्ट रिडिकुलस एंड ईडियोटिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मूर्खता की और पागलपन की भाषा है तो अंग्रेजी मैंने पूछा वो कैसे तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बोलते हैं वो लिखते नहीं जो लिखते हैं वो बोलते हैं सबसे बड़ी अवैज्ञानिकता किसी भाषा की है वो ये कि लिखना बोलना दोनों अलग अलग है जैसे एक अंग्रेजी शब्द है सुनामी तो बोलते हैं सुनामी लिखते क्या है T S U N A M I तो बोलना चाहिए टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी कहते हो जी टी साइलेंट है तो क्यों लगा दिया हटा दो वहां से अगर साइलेंट है अंग्रेजी का एक शब्द किचन स्पेलिंग क्या है के आई टी सी एच ई है तो किट चैन किट, चें, किट चें होना चाहिए वो कहता नहीं नहीं टी साइलेंट है तो क्यों गुजारा हटा दो उसको बाहर है मूर्खता के ना लिखा हुआ है शब्द बोलते नहीं जब बोलना नहीं तो लिखते क्यों हटा दो उसको ये साइलेंट करने का क्या मूर्ख है अब कितनी पागलपन की भाषा है ब्यूटी पुट तो ब्यूटी पुट अगर ब्यूटी बट तो ब्यूटी पट कुछ उसका वैज्ञानिक आधार है और अंग्रेजी इतनी दरिद्र भाषा है शब्दों की संख्या नहीं है शब्द बहुत कम अंग्रेजी भाषा में जितने भी रिश्तेदार हैं ना सब अंकल है काका मामा मौसा फूफा मामा का मामा मौसा का मौसा फूफा का सब अंकल अंकल अंकल उड़िया में हो सकते हैं काका मामा एक होते हैं मौसा फूफा एक होते हैं। करके दिखा दो अंग्रेजी में सब अंकल ही अंकल और सब आंटी ही आंटी माने आंटी के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे और कुछ रिश्ते तो इतने खतरनाक है फादर इन लॉ मदर इन लॉ माने रिश्ता भी बाय लॉ कानून से है भावना से कुछ नहीं है फादर इन लॉ मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ क्या मूर्ख लोगों की भाषा और अंग्रेजी की मूर्खता आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी है शब्द जो है ना अंग्रेजी के इतने खतरनाक है हमें मालूम ही नहीं है उनका मतलब क्या हम तो इस्तेमाल करते रहते कई बार मैं जो पढ़े लिखे इडियट लोग होते हैं ना उनके घरों में जाता हूं तो अंग्रेजी में बोलते हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेस मैं कहता हूँ रियली शी इज योर मिसिस तो वो पूछते हम ऐसा क्यों बोल रहे रियली मैं कहता हूं मिसिस का मतलब समस्त मिसिस का मतलब है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप रात बिस्तर में रह सके मिसेज होती है मानी वो वैश्या भी मिसेज होती है कॉल करने भी मिसेज होती है धर्म पत्नी मिसेज नहीं होती धर्म पत्नी को छोड़कर सब महिलाएं मिसेज होती तो कोई कहता शीज माई मिसेज तो मैं पूछता हूं रियली really? तब तो वो बौखलाता है कि क्या बात है मैं कहता हूं पहले भाई समझ लो फिर इस्तेमाल करो नहीं तो करो मत ऐसे मिस्टर है ना मिस्टर मिस्टर का मतलब है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताए वो मिस्टर होता है और मिस तो सबसे खतरनाक है मिस का मतलब है एक ऐसी लड़की जो कभी शादी ना करे और जीवन पर्यंत वैश्यावृति का व्यवसाय करे वो मिस होती है हमें मालूम नहीं है अंग्रेजी शब्दों के अर्थ क्या है वास्तव में और उनका इतिहास क्या है हर शब्द का अपना इतिहास है उसके पीछे गहरा अर्थ है जब तक जानते नहीं तो उसको इस्तेमाल मत करिए नहीं तो तकलीफ होने वाली है। और कभी कभी घरों में मैं जाता हूं इतना मुझे दुख होता है पिताजी का नाम रामदयाल माता जी का नाम गायत्री देवी बेटे का नाम टिंकू अभी रामदयाल गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ अभी टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने और मां की ना सुने उसको टिंकू कहते और हम हमारे बेचारे अच्छे खासे लड़के को तो टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना दें ऐसे नाम मत रखिए टिंकू पिंकू डॉली बबली ट्विंकल पिंकल डंपल अच्छे नाम रखिए संस्कृत में हिंदी में उड़िया और बच्चों को फालतू की कविताएं मत सिखाइए अंग्रेजी की रोइम रोइम गो अवे कम अगेन अनेबर अवे लिटल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले आप सोचो इसका मतलब क्या ग्रेन ब्रेन बो अभी बारिश तुम चली जाओ कभी मत और सोचो कि भगवान ने सुन लिया तो क्या होगा बारिश ही नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा सब भी भूखे मर जाएंगे आप भी मरोगे मैं भी मर जाऊंगा ये फालतू अंग्रेजी को मत जाओ इसमें रखा नहीं। तो ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा मत करो उड़िया अच्छा है उड़िया भाषा में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है आप चाहो तो हिसाब जोड़ोगे अंग्रेजी में शब्द है वॉटर वो एक ही शब्द है वाटर का दूसरा कोई सिनोनिम नहीं है लेकिन उड़िया में उसके बारह तेरह शब्द हैं। जल है वारी है और जल और वारी के तेरह और शब्द हैं और अलग अलग जगह से आए हुए जल के लिए अलग अलग, अलग शब्द हैं अंग्रेजी में सिर्फ एक ही है वाटर। सूर्य के उड़िया भाषा में कम से कम तेईस चौबीस शब्द हैं दिनकर दिवाकर रवि भास्कर मार्तन और अंग्रेजी में सिर्फ एक है सन दूसरा नहीं है चंद्रमा के 14-15 शब्द हैं उड़िया में अंग्रेजी में सिर्फ एक है न उड़िया भाषा में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द जो भाषा में शब्दों की संख्या ज्यादा होती है वो भाषा अच्छी होती है इसलिए उड़िया भाषा आपकी मातृभाषा है उसका प्रयोग ज्यादा करें। दूसरा अगर करना है तो राष्ट्रभाषा का तो भाषा अपनी रखें भूषा भी अपनी रखें माने पहनावा आपकी भूषा वैसी हो जो भारत की है अभी ये टाई लगाना सूट पहनना ये तो सब अंग्रेजों की भूषा है और टाई तो इंग्लैंड में इसलिए लगाते हैं कि वहां की एक बड़ी समस्या इंग्लैंड में क्या है भयंकर ठंडी होती है साल में नौ महीने सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता तापमान माइनस चालीस डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होता है तो ठंडी हवाएं चलती है सर्दी जुकाम बहुत होता है तो नाक निकलती रहती है तो बेचारे जेब से रूमाल निकाल निकाल के कोच के रख रहते हैं फिर एक बार उन्होंने सोचा बार बार निकालना रखना रखना निकालना एक टाई बांध लो तो जो भी, भी जरूरत पड़े कोचकलट का तो इसके लिए टाई आया है हमारे यहां टाई की जरूरत नहीं इसलिए फालतू में टाई वाई ना लगाएं और भारत में इतनी गर्मी पड़ती है अड़तालीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वहां टाइट टाई लगा के गर्दन भी ना हिला सके अंदर पसीना पसीना होता रहे ये मूर्खता है इसलिए विदेशी भूषा ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना मैंने तो कभी कभी देखा है पढ़े लिखे लोग कितने मूर्ख होते हैं शादी करते हैं तो टाई और सूट पहन के घोड़े पे चढ़ते बैठ जाते हैं क्या मूर्ख लोग घोड़े पे चढ़ने के लिए ड्रेस नहीं है टाई और सूट और कहते आज हमें ये पहन लेते दो माने आज ही सुपरमीडिएट बन ले दो क्योंकि शादी है आज हमारी ये मूर्खों की दुनिया बताई कहां से आ गई है इसलिए जो विदेशी भूषा ज्यादा उपयोग मत करो विदेशी भाषा भी अच्छी नहीं है विदेशी भोजन तो कभी नहीं करना पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउ ये सब विदेशी भोजन है इसके स्थान पर अपना स्वदेशी भोजन करना और विदेशी भेषज औषधि विदेशी नहीं लेना जितना भी हो आयुर्वेद की लेना तो भाषा स्वदेशी भूषा स्वदेशी भोजन स्वदेशी भेषज और अंत में बने तो भजन स्वदेशी भजन से मतलब संगीत भारतीय संगीत हो तो अच्छा साहित्य हो तो भारतीय भाषा हो तो भारतीय भूषा हो तो भारतीय भोजन हो तो भारतीय वस्तुएं हो तो भारतीय अगर अपने जीवन में इतना ही सूत्र आपने लागू किया कि भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का ही प्रयोग करें तो भारत की ये सब समस्याओं का समाधान होता है और भारत बहुत जल्दी सुखी समृद्धशाली स्वावलंबी देश बनता है स्वाभिमानी देश बनता है ये भारत देश को ऐसा बनाना इसके लिए प्रयास करना इसी में मैं लगा हुआ हूं आप भी इसमें लगे हम सब मिलकर देश को स्वावलंबी बनाए समृद्धिशाली बनाएं इसी अपेक्षा के किसी साथ आपका बहुत आभार धन्यवाद और जो कुछ मैंने कहा वो आप दूसरों को कहें और इस विषय पर ज्यादा कुछ जानना हो सुनना हो तो मैंने कुछ ऑडियो सी बनाई है वीडियो सी बनाई है ऑडियो सी डी घंटे की है वीडियो सी डी छह घंटे की है वो यहां पूने में एक भाई है उसके पास है आप चाहें तो लें इस किसी सी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है आप सीडी की हजारों कॉपियां बनाएं, गांव गांव बांटें मुझे खुशी होगी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से ये विचार गांव गांव फैलेंगे तो ये देश सच में तरक्की करेगा